बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोद गोपीजन गोपीजनो बिंदा वन मनोहर के कल्पतरुवशा सिंधु पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नमक वाचा लंगोतरी यकी पातमह वंदे परमानंदमाधव वृंदाही तुलसीदे वही पिया वैकेश्व स्णभक्तिपदेवी सत्वत् नमो नमः नम नारायण नमस्कृत नरचम देवी सरस्वती वैसम तथोज होधीरे संकर्तने गौरीय गौरीपत्र प्रकाशने गुरु भक्ति भक्ति सदा सदाक्त गुरभोक्ति भोक्तिमद खुजगोर सदाभवीष्टोह तीर्थस्प भीरच भीतातिहम पनुतफादीपूत वंदे महापुरुष ते चरण ुस्त सुरजक्ष्मी धर्मीज वचसा जरण्य माया वधावदो मेघदित्सिम वधा वधे महापुरशते चरुणिंद छटाय मुनि छटाए विस्फुत किदर्श रस ियात गदाधर शिव सदी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 संकेतनेकरो कमलायताक्षजरो जुगधौर्वपालो वंदे जगत प्रियको करुणा बता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे नमा गंगे तब पुतक सुरा सुर दिपुक्ति मुक्ति चितनूपे नदा नंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरीर विवुषी थवाम भाग नारायणो प्रिय नारायण प्रियमदापहारम वरांसिपुरपति भयवीशनाथ बागी सजस् वदने लजस्सी जसास्ते हृदय संवेद नृशिंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम। वंशी विभूषित नवनीरद पीतांबराबिबलाधरो पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनावा कृष्णात परम कि तेह कृष्ण परम किम नजने वशी विभूषितकनीरदावाद पीतांबरादरबिंब फलाधरो सुंदर मुखा मुखादरबिंदनावा कृष्णा परम कि तत्म न जाने कृष्णात परम किमपित तमहम न जाने सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए जितना सारे ओगासुर बकासुर बदसासुर सब है ये लोग पहले हम हम लोग सब कृष्णों का पक्ष का लोग है हम लोग सब कृष्णों का पक्ष का लोग है ऐसा करके परिचय दिया था जितना सारे ओसुर है अघासुर वकासुर वसासुर ये सब जो है अपना परिचय दिया कि हम कृष्णों का ही आदमी है बाद में देखा गया ये लोग कृष्णों का आदमी नहीं है कृष्णों को विरोध करने वाला कृष्णों के मार्ग कृष्णों को कृष्णों के विरोध करने वाला है किस्णों को मारना चाहता है यह प्रमाणित हुआ अपराखित तो पर अखिलेश्वर जो तत्व है अद्वैय ज्ञान तत्व ये अद्वैय ज्ञान तत्व को किसी भी हालत किसी भी तरीका से मारना संभव नहीं है लेकिन ओसुल लोग ये जानते नहीं ओसुर लोग हर वक्त चेष्टा करते हैं कि औद्यय ज्ञान तत्व को मार डालो खत्म कर दो इसको खत्म करने से हमारा जो हमारा जो राज है वो ठीक चलेगा भगवत तत्व तो रहे तो ठीक नहीं है क्यों रहे ऐसा करके जितना सारे ओसुर लोग हैं वो परिचय देता है कि हम कृष्ण का पक्ष का आदमी है ऐसे ही सदगुरु का सामने बहुत सारे असुर भी आ जाते हैं राक्षस असुर ये लोग परिचय देते हैं कि हम गुरु सेवक है बाद में प्रमाण होता है गुरु सेवक नहीं है गुरु को विरोध करने वाला मारने वाला तत्व है गुरु रहते हुए दिखा दे, दे गुरु रहते सब सबको ये राक्षस ये सब जो तत्व है ये समाज जो है समाज का आम आदमी कुछ समझे नहीं बिल्कुल इतना बोखा है ब्रजमंडल से भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए प्रोक्कूटी महाराज आए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब रूप को साई पाद दो किताब को रचना किए थे रचना करने का प्रयास प्रचेषा कर रहे थे एक है ललित माधव एक है विदोब्ध माधव इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में रूप गोस्वाई को कुछ उपदेश दिए देखो कृष्ण को ब्रज की बाहर मत करना ऐसा बोलो कृष्ण को ब्रज की बाहर मत करना हरि रूप गोस्वामी चिंता करते रहे कैसा बात है जैसे सत्तो आदेश किए सत्ता भमा पूर्व बोल के गांव पूरी निलाचल क्षेत्र आते समय रात को सोए एक सुंदर रमणी आके सपने में बताए ए, सुना, सुनो आ, तो हमारा अलग से करो नाटक एक साथ मत करो तो चौर सोचो कौन है सत्य तो भामा है समझ गए सत्य तो भामा जी बोले अलग से करो ब्रज का हमारा अलग करो इसका अलग करो और श्री महामंत्र महाप्रभु भी ये बताए तो उसके बाद ये सिद्धांत तो हुआ जीव को सही बात सिद्धांत तो को लिखे हैं नंदन जो भगवान श्री कृष्ण सवृंदावनम परित्यजो कदापि नग क्षति वृंदावन छोड़ के नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण यश्वदानंदन वृंदावन का बाहर नहीं जाते तो फिर महाराज ये दो कूर लेके लेने के लिए आए हैं मे हाँ लेने आए हैं पुक्ट लेने के लिए आए हैं मथुरा को गए हैं ठाकुर जी उसके बाद उधर का काम समाप्त करके फिर द्वारका को गए ये सब लीला है और नंदन श्री कृष्ण जो है छुपके हुए ये सब सिद्धांत तो आएगा उद्धव संघवाद में जो विरह यंत्रणा है मिलन विप्रलम्ब जो है विप्रलम्ब भाव जो है ये पुष्टि करने के लिए ठाकुर जी का ये विलास है ये गुप्त रहस्य है जो भी है इधर सिद्धांत तो है जो ओकरूरिजी महाराज जो है ये जोदुवंशी का ही है और जोदुवंश का ही है फिर भी जोदू जोदुवंश में जितना सारे हैं कंस का अत्याचार के मारे सब बाहर भागे चलिए ये बदमाश असुर है इसका जो भाव है ठीक नहीं सब बाहर चले गए ये उख्रूजी है उख्रू जी बड़ा चालू है बुद्धिमान सोचे कि कब न, आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसों वो जल्दी ही हमारा ठाकुर जी का कीपा हो जाए और हम मथुरा छोड़ के बिल्कुल ना जाए कि मथुरा मंडल छोड़ के हम जाएंगे नहीं देरी रह गया बस और तो कंसो का साथ ऐसा भाव बना के रखे संबंध बना के रखे तो कंसो सोचे कि अपना आदमी है इससे जो कुछ भी करवाए वो करेगा लेकिन अंतर का भाव अक्रूर का बड़ा गंभीर है अक्रूर कृष्ण बलराम जी, जी भगवान का चरण में बड़ा भारी आस्था रखने वाला बड़ा भक्ति है भक्तिमान पुरुष है और अक्र जी महाराज इच्छा करके रह गए कि कुछ सेवा का भाव मिलेगा कुछ सेवा का सुविधा मिले और छोड़ के जाने से तो को होगा नहीं कंक्षों का साथ ऐसा विचार बना के रखे हैं तो कंक्ष सोचते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान है इससे बड़ा काम लिया जाए ये राजनीति है तो सोचे कि ओक्रूर को ही भेजा जाए किसको हम वृंदावन में भेजें पहले किसणों को मारने के लिए जितना सारे प्रयास प्रचेष्टा है सारे खत्म हो गया कुछ नहीं हो पाया इतना दिन से इतना प्रयास प्रचेष्टा चल रहा है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया, पायाकंश थोड़ा निराश हो गए बोले अब तो छोड़ो अब अपना आंखों के सामने कृष्ण का वध करके हम रखेंगे कृष्ण का वध जो हो वो सामने होगा हमारा ये ठीक है हाँ तो ऐसा विचार करके बोला कि धुनुर्ज्ञो बोल के एक योगों का आयोजन किए आ, ये धोनुद्योगों का आयोजन किए बड़ा भारी धोनु सप्त ये जो तालगाज का माफिक आ, सब तो ताल ऐसा है इतना बड़ा वो ध्नुद्योगों का आयोजन करे ऐसे व्यवस्था करके इस धोनुद्योगों में बहुत सारे व्यवस्था रहेगा गवैया आए गान करे नाचने वाले सब आए सब अपना कला कुशल दिखाए कुश्ती वाले जो है वो भी आए अपना भी, अपना जो है अपना कला कुशली जो है सब राजा का सामने प्रदर्शन करे ऐसा व्यवस्था रखा गया ओर निमंत्रण का व्यवस्था हुआ और ब्रजभूमि में निमंत्रण करने के लिए एकमात्र उक्रूर को ही चुना भले उक्रूर अगर जाए तो इसमें नंदो महाराज का कोई उल्टा बुद्धि नहीं आएगा क्योंकि उक्रूर, उक्रूर उसका उसका उन लोगों का ये जो जो का है ना इससे बड़ा संबंध बड़ा अच्छा है उक्रूर जाए तो ठीक है ऐसे की वसुदेव ये सब तो सब ये सब खनदान का है सब तो ऐसे सोच के अक्रूर जी महाराज की अक्रूर जी महाराज को भेजे हैं उक्रूर महाराजा सब सुबह कहे सुबह में चर्चा किया थोड़ा बहुत उक्रूर महाराज रथ रत, उषित रथम अस्थाई प्रजोजो नंद गोकुलम नंद गोकुल में जाने के लिए तैयार हुआ रथ में बैठ के और जा रहे नंदगोकुल मतलब नंद गाँव और भक्तिम परम वज भक्तिम पराम उपगतो एवं ए तत्त अचिंतयत वज्र गचण पुथि रास्ता में जाते जाते महाभागा भगवती अम्बुज भक्तिम पराम उपगतो एवं ए ततत जाते जाते ठाकुर जी का चिंतन करते करते ऐसे तो पूरा की रात उत्कंठा हुआ कि काल सुबह जाए वो आतेश्वर उसका साथ कैसा मेरा दर्शन होए उसका भाव कैसा होगा मेरा भी हालत कैसा हुआ कीपा करेंगे कि की नहीं और ऐसा करके बहुत सारे चिंता हृदय में उत्थित हो रहा है ऐसा करके अब अपना जो भाग्य है सौभाग्य है इसका प्रशंस करते हुए कहते हैं कि अरे हम कैसा प्रस हमने कैसा तप किया व्रत किया ऐसा तो कुछ हुआ नहीं लेकिन ऐसा सौभाग्य कहाँ से हुआ कि साक्षात कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाए कियाचरित भद्रम किंग तपतम परम तपहा किंग कि कि अथापि अर्हते दत्म तद्राक्षा आद्य केशवम केशव को दर्शन करे ऐसा सौभाग्य कहाँ से हुआ और मामांग बच ऐसा करते करते पूरे रास्ता चिंता करते रहे और सोचे आज ये जो कंस है कंसो मेरा गुरु का काम किया जैसे बदम पोता शोक गुरु जैसे हैं जैसे हम बताया था वो बिल्ल ठाकुर जो चिंता मुनि वैशाख चिंता मुनिर्जय थी सोम में इतना करके इस स्त की बिल्ल मंगल ठाकुर बोल रहे थे दे, देखो आज अगर चिंता होनी ऐसा का फटकार ना देता तो हमारा मंगल का परम मंगल का रास्ता खुलता नहीं तो ये ऐसा ही है करके जा रहा है जाते जाते जब जब ये हम तो संखे में कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चीज बाकी है इधर आते आते नंद में जब पहुंचे ह उस समय क्या है उस समय रास्ते में जो कृष्ण बलराम का चंद चरण चिन्ह कृष्ण का देखे तो छलांग लगा के उतारे और लुटफुट हुआ चरण धूल में ऐसा करके बड़ा सुंदर अपना जो भाव है मन का बड़ा ऐसा करके जो है आप पहुंचे नंद में उस समय धीरे जा रहा था धीरे धीरे और सुखदेव गोस्वामी जो एक कह रहे हैं कि देखो ऐसा पहुंचने के बाद आ, ऐसा पहुंचने के बाद क्या हुआ भले उसके बाद कृष्ण बलराम का साथ देखा हुआ हाथ पकड़ के बहुत प्रीति किया आ, प्रति करके जो है उसको ले आया ऊपर हैं एक श्याम सुंदर शेत भ उतना, उतना सुंदर वर्ण है और श्याम वर्ण है एक श्त वर्णो बलराम जी महाराज ऐसा करके इतना सुंदर रूप देखे तो पागल हो गया धीरे धीरे आ, ले आए घर को और इसके बाद जो है स्नेहो भी लल जो क्रूर उतिक द्रुद से अवतीर्ण होके रामकृष्ण चरण पांत में दंडवत पतित हुए और भगवत दर्शन लादो वाष्पो पर कुण पुलकितांग औक शाक्षाने नासक निपो ये जो है हे राजन भगवत दर्शन के द्वारा इतना आप्लुत हो गया हृदय गदगद हो गए कि कुछ वचन सासा अपना जवान से नहीं निकला लोचन आंसू आंसूपूर्ण हो गए ऐसा उत्कुंठ होगा हम हम उक्रूर है ये बात को बोलने के लिए भी असमर्थ हो गए, क्योंकि ये जो अक्रूर जी महाराज है उक्रूजी महाराज का साथ जन्म से ही कृष्ण बलराम का कोई दर्शन नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही तो कृष्ण बलराम उधर जन्म के साथ साथ इधर लाया गया और उक्रूजी भगवान इधर है हो सके कि नाम फाम सुने होंगे लेकिन दर्शन साक्षात हुआ नहीं इससे उक्रूर जी महाराज जो परिचय है मेरा नाम अक्रूर है हम आया है आपका चरण में दंडवत ये बात बोलने का भी समर्थ नहीं है ऐसा गदगद हो गया हृदय उसके बाद हाँ, आलिंगन किया कृष्ण बलराम जी प्रेम से और उसके बाद हैं आ आ आपका हस्त जो है पकड़ के उक्रूर को अपना घर का अंदर लेके गया गृह मध्य भवन में उधर जाके उसके बाद कुशल प्रश्न आदि जैसे रिश्तेदार मिले तो किसी का साथ कैसे हो कैसे आना पड़ा ये सब प्रश्न सब हुआ बहुत सारे कुशल मथुरा का हालत कैसा है आजकल कैसा चल रहा है सब कुछ इसके बाद पाद प्रखालन मधुपर्क के द्वारा उसका सम्मान की और अतिथि को आ, बाद में क्या औद्योगिक तो का भी निवेदन करके दिया वो तो, शांत तो शांत अतिथि क्लांत तो अतिथि जो है विश्राम की व्यवस्था की बच्चे बचे तो इसके बाद जो है अन्नादि भोजन करने के बाद अभी बैठे उसके बाद जो नंद महाराज का सामने बैठे हुए हैं क्रूट और नंद महाराज बोले हैं कि देखो नंद महाराज बोले हैं क्यों क्रू को कैसे हो ये प्रश्न करना हमारा उचित ही नहीं क्योंकि जहाँ कंक राजा है वहाँ लोग कैसा रख सक कैसे रह सके ये मेरा प्रश्न जो है उमुल है कैसे हो इधर सब कैसे हैं क्योंकि कंको क्रूर कंको जीवित रहने से जब तक जीवित रहे और किसी का कोई मंगल नहीं होने का कोई संभावना है नहीं ऐसा दुरात्ता है कंसो और क्या करे उसका बाद प्रश्न करते करते अब किस लिए आए हो आने का कारण क्या है ये सब जो है ये प्रश्न हो रहा है सुखदेव गोस्वामी अभी बोल रहे हैं सुखदेव परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं कि सुखोपविष्टो पर्यां के राम कृष्णो उरुमानिता लेवे मनोरथान सर्वान पथि ज्ञानो सौचकार है भले बड़ा विश्राम विश्रम होने के बाद बड़ा आनंद के द्वारा उसको बैठाया उसके बाद कृष्ण राम के द्वारा बड़ा सम्मानित हुए और बकरूर का जो मन की बकरूर का जो मनोरथ है रास्ते में आते हुए जितना सारे संकल्प विकल्प उत्थित हो रहा था कैसा होगा हमको प्यार करे ठाकुर जी कृपा करे ना बरे अभी सब जे लेभे मनोरथा न सर्वान पोथी जानो सचकार रास्ते में आते हुए जितना सरे मन का अंदर में जितना सरे वासना पैदा हुआ था हमारा साथ देखा हो प्रीति करे कि ना करे आलिंगन करे सब मन वासना ले भे मनोरथा सर्वानो पोथी जानो सचका रह रास्ते में आते हुए जितना जितना भावना किए हैं अंतर्यामी भगवान सर्वानता जो भगवान सारे उसका ख्वाहिश जो है मन का भावना जो है पूर्ति कर दी है पूरा आनंद के साथ किम अलभ्यम भगवती प्रसन्न शनिकेतने तत्परा राजन न ही वंचंति किंचनो बोले हे राजन पर महाराज जो कह रहे हैं सुखदेव ये भगवान श्रीनिवास श्रीनिवास माने श्री निवास अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कह रहे हैं जो प्रसन्न होने से क्या कुछ अवशेष रह जाता सप्त तो पूर्ति हो जाता तथापि भगवत पुराय जनगण ठाकुर जी का साथ पास कभी भी कुछ मांगते नहीं हैं सुखदेव गोस्वामी जी का ये बात ध्यान में रखना अगर गुरु वैष्णव भगवान ये अगर प्रसन्न हो जाए जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कि हमारा अधूरा रह जाए सारे पूर्ति हो जाए हैं ऐसे हमारे शास्त्र में भी है गुरु विष्णु भगवान शरण तिनेश्वरण शरण है विघ्न विनाशन वांछित अनास है कि भगवती प्रसन्ने के तथा तत्परा राजन न ही बंच किंचन तथापि जो विष्णु लोग है कभी ठाकुर जी से बोलता नहीं हमको ये दे, दे। हाँ आ गया ठीक है तो द्वारा थोड़ा ले लिया लेकिन भोग का जो वासना है हृदय में कदापि स्थान नहीं देते ये उचित नहीं ऐसा करके धीरे धीरे जो बोलना शुरू कर दिया जे भगवान कृष्ण चंद्र अभी अभी ए, पूछ रहे हैं कि देखो तातो ताम्यागत कचित स्वागतम भद्रम जाति बंधु नंधु नम अनामीबम अनबी अनामीबम अनामयम आ सबका कुशल मंगल है कि नहीं ऐसा पूछ रहे हैं आपका मंगल हो जाए कुशल हो जाए और उसका बोलते किन्नु बल जे किन्नु न कुशलम पृछे ऐ कुलामये कंग से मातुला मातुला नाम स्वानम स्तक प्रजा सोचा पहले ये जो हमारा खानदान का अमंगल जो बीमारी जो है वो बढ़ते गए क्योंकि जहाँ तक कौंसो है कौंसो तो मातुल बन के बैठे हैं ऐसे तो मातुल बन के बैठे हैं मामा मामा लगता है ऐसा बन के बैठे हैं और क्या है कि जे व्यक्ति जो जो व्यक्ति जो है नाम के नाम के तो कहने का मातूल है ए, ये वास्तविक हमारा खानदान का एक पॉइजन है कुलंगा और ये ठीक है पॉइजन है कॉन्टॉक ये हमारा सारे गैती गुष्ठी जितना सारे है रिश्तेदारे सबका अमंगल ये जब तक रहे हा आपका मंगल का विषय में क्या प्रश्न करें ये कुछ जानते तो हैं हम तो जानते हैं कौन है अब क्या करे ऐसा करके प्रश्न किए और उसके बाद बोलने का बात आ सुखदेव गोस्वामी अभी कह रहे हैं कि पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णया मास माधवा बैरान बंधम ज्योदुसु वसुदेव व्यम और वसुदेव को कितना कष्ट दिए वोसुदेव का बलोत्तम हुई थे तो वोदेव को मारने के लिए प्रयास किया को पहले ही कितना कष्ट दिया अब किस लिए किस लिए आए हैं इस बारे में कह रहे हैं कि देखो आ, ये जो है ये जो अख्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि कौशो हमको भेजे हैं ध्यान से सुनना बात क्या है ये जाना है उधर क्योंकि उधर एक बड़ा भारी युगों का आयोजन किए कंक्ष का आदेश है और निमंत्रण है आप लोग चलोगे सब जितना सारे आपका ब्रजवासी हैं सब जाना है उधर कंक्ष नौता दी है और वहां जाके धुनु युगो होगा वहां बड़ा भारी कलाकुशल होगा आनंद वहां आप लोगों को निमंत्रण किया जाना पड़े तो इसके बाद जो है नंद महाराज बातों में आ गया नंद महाराज सोचे कि कृष्ण बलराम जाए दर्शन के लिए कृष्ण बलराम को भी लेके गया लेके जाने का प्रयत्न कर रहे लेकिन यशोदा मैया सुनने से ही एकदम मूर्छित हो गई कृष्ण बलराम कहाँ जाए बिल्कुल नहीं भले देखो राजा का आदेश है और अगर ना जाए तो उल्टा समझे तो इसलिए जाना ही ठीक है आ, जत, जत संदेशों यदर्थम व दूता संप्रेषितो स्वयं जद उत्तम नारदेनाश सजनमन सजन्मन अनुकुंदुभे अनोकदी अर्थात वो जो वसुधेव देवी की का समय में वसुदेव देवी की जब शादी हुआ उसका बाद जो आकाशवाणी भय ये सब विषय जो है ये सब विषय शरण करा दिया था और हम दूध बन के आए हैं और वसुदेव से कृष्ण का जन्म वृत्तांत तो नारद कत्तिक उक्तो हुआ उस इसीलिए ये सब जो बातें हैं वो क्रूर कृष्ण के कृष्ण को बोल के सुनाया थोड़ा धीरे से जो आप कृष्ण तो अंत तो सभी जानते हैं फिर भी सुनाया इसके बाद वो न्यूंथन के द्वारा जो है वो आप जाओगे और सब मना के आ जाएगी यशोदा मैया को बोले तो कोई चिंता नहीं उस सब मना के आ जाएंगे बस कुछ रहना नहीं उधर बस सब देखेंगे उसके बाद आ जाएंगे इसके बाद नंदो महाराज जो है नंदो ब्रजराज है सारे वृंदावन में ब्रजवासी को आदेश किए गोपानो समाधि सो सोपी गृहझताम सर्व सर्वगोरस उपाय उपायनानी घृणिध्व है निध्यम संगठा सकटानिचा सब जो बोईलगारी है उसको लगाओ उसमें जितना सारे गो रस है मखन घी है सब राजा को उपहार देने के लिए सब ले लो सब जल्दी करो है जश्याम सो काल जाएंगे है मधुपुरिम दस्यामो नृपति रसानो ये सब जितने सारे गोरस है दूध सब ने राजा को देखे द्रक्षामो सुमहत हैं जनो पदा कि जो शहर में गोकुल मथुरा ये जो मथुरा जो मथुरा शहर में जो राजधानी इसमें जितना सारे है सब ये सब हम दर्शन करेंगे एवं अभूषयत हैं खत्या नंद गोप हो स्व गोकूले ऐसा करके क्या की मैंने ये नंद महाराज ने ये मथुरा जाने का विषय पूरा खुल्ला में ऐलान कर दिया घोषणा कर दिया जम काल सब जाएंगे सब तैयारी हो जाओ गोपहा गोपहा तदुपा तदुपा तदुप्रुत्यो गैसी था वृषम हैं? राम पूरी ने नेतुम अक्रुरम ब्रजमागतम ऐसा खबर जो है चारों ओर फैल गया कि जे ए रा, गोपीगण राम कृष्ण को बजे कृष्ण का जीव की जो ए जो कृष्णो ही को जीवन गोपी जो सब जो है राम कृष्ण को मथुरा में लेने के लिए अक्रुर आए है कथा ऐसा कथा सुन के इतना व्यथित भाई जो मत पूछो गोप गोपी सब जो है जिसका जीवन जिंदगी कृष्ण है कृष्ण छोड़ वो सोच ही नहीं थकता एक पलक झपक कृष्ण छोड़ रहना संभव नहीं है ऐसा जो स्थिति है इस अवस्था में अभी जब खबर आए कि अख्रूर जी महाराज आए हैं और राम कृष्ण पूरी नेतुम अक्रूरम ब्रजमागतम ब्रज में आए हैं ऐसा सुनते ही पागल हो गया सब एकदम है काश्चित तत्कृतो हृत्पो सान मुख श्रीय संत दुकुलश ग्रंथ काश्चन सारे केश क्रेश जो है खुल गया और बेहूश हो गया ऐसा हालत है भले ये कैसे हो सकता हमारा ब्रज की जो जीवन है ब्रज का जो ब्रज की जो जीवन है उसको कैसे जाने दे कैसे नहीं है कि आप जाने नहीं देंगे क्या नंद महाराज का दिमाग खराब हो गया है? नंदो महाराज है सोचा नहीं है वो कैसे जाने दे क्या जसोदा मैया क्या कर रही है, है? ऐसा उचित है उसको जाने दे हो ही नहीं सकता ऐसा करके गो गोपी सब जो है आपस में बड़ा रोना धोना शुरू कर दिया हम तो मर जाएंगे ऐसा करके अहो विधा तो कश्चित दया संयोज्य मैत्र प्रणय देश भले विधाता का कोई बुद्धि नहीं है ब्रह्मा जी जो है अहो विधाता विधाताबो न दया हैं कचिद्य मित प्रणय नाहीनता तथा है बिजुग, जैसे बच्चा लोग करते हैं ऐसा करते हैं तो हमारा साथ इतना प्राण प्रियतम जो है शैम सुंदर का हमारा संबंध बन गया और हमारा दिल में तृप्ति भी नहीं है अभी तो अब हम लोग जो है जो कृष्ण दर्शन के बाद तो तो हुए हैं लेकिन अभी तिर तो नहीं है ऐसी अवस्था में कैसे अलग कर दे संबंधों जुदा कर दे कैसे ये जो है बुद्धि ठीक नहीं है ब्रह्मा का विकार बुद्धि है बुद्धि बिल्कुल नहीं है हा हम लोग कैसे सहन करें सब बोल के क्या की जब अक्रूर का रथ एकदम तैयारी है उस समय कृष्ण बलराम जो है रथ में रथ को आरूर होके बैठे हुए हैं उस समय चारे आंदोलन शुरू हुआ इतना बड़ा आंदोलन है कि इसका वर्णन कभी नहीं हो सकता ब्रजभूमि में जिस समय कृष्ण भमु को कृष्ण बलराम को लेने के लिए उखरू रहे और जाने का तैयारी हो रहा है उस समय ब्रजभूमि का कैसा अवस्था है ये कोई भाषण के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा संभव नहीं कोई भाषा है ही नहीं वो ऐसा है कि सारे गोपी लोग जो है रथ का चाका का सामने आपने सो गया बोले जाने नहीं देंगे बिल्कुल नहीं वो जाने नहीं देंगे हम लोग ऐसा ऐसा करके तो बाद में कृष्णों क्या करें कृष्ण का बहुत सारे लीला भी है उधर जाना भी है और दोनों किस्म का विषय है एक तो है विप्रलम्ब आस्वादन हमारा जो ब्रजभूमि है ब्रजभूमि में ये का प्रीति प्यार कहाँ तक है ये आस्वादन करना कृष्ण का इच्छा है कृष्ण करने की जो इच्छा है बाकी जो है जितना सारे जादव कुल जा, वहाँ जो मथुरा में मथुरा में जैसे वसुदेव देव की जीव वसुदेव देव ये माता पिता तो है ही हैं माता पिता हैं ये अक्रूर जी नारद जी का बात बोला क्यों जानते है ठाकुर जी साहब जानते है हमको जा उधर से लेसा भी तो वही कराया फिर भी वो बोलते क्यों बोला भले उसमें थोड़ा प्रीति उसमें तोरा क्या हो उसका अंदर में रोना आ जाए कृष्ण बोला मेरा पिता माता कितना दुखी है जेल खाने में है सब बोल के उसका हृदय को एकदम विगलित कर दिया ऐसा कृष्ण भगवान को ले जाने के लिए उसके बाद जो है ओ बिल्कुल जाने के लिए तैयार जब है गोपियों ने पूरा तैयार होके एकदम जाने नहीं देखे इसका नाम ओक्रूर है कि क्रूर है ये ओक्रूर है इसका नाम कौन दिया ओक्रूर ये क्रूर है निष्ठुर है ये इसका नाम कौन अक्रूर दिया है ले आ रहे हमारा प्राण को ले आ रहा ऐसा करके भरे ऐसा करके एकदम रोना मतलब भूमि एकदम पानी पानी हो गया आश्रू से एकदम जाना नहीं जाए ऐसा अवस्था है ऐसा वो सहन नहीं होगा ऐसा सुंदर वर्णन है उसके बाद कृष्ण क्या करे धीरे धीरे किसी के द्वारा कृष्ण खबर भेजा गोपियों को मंडली में जो गोपियों को बोलो कि हम आ जाए बस थोड़ा उत्सव दर्शन करके आ जाए गोपी बोला नहीं हम विश्वास नहीं करते आएगा ही नहीं गोपी ठीक बोला जो हृदय में भाव है ना बोले आएगा ना ना आ जाएंगे बस कुछ नहीं बस समाधान करके आ जाएंगे बस कोई बात नहीं ऐसा करते करते बहुत समझाया समझाने का बात तक क्या करें गोपी देखे देव चलो ठीक है तो उसके बाद इधर वर्णन है यशानुरागो जस्या अनुराग ललित स्मित बल गो लोलावलोक लोक रास गठ्याम नेता न क्षण खनदा विना तम गोप कथम नु अतितरेन्म तमो दुरंत ये गोपियों का जो कृष्ण विरहना विरोह गोपियों का जो कृष्ण विरोह नाम का जो अंधेरा है शोक है इसको कैसे उतारा जाए ये शोक तो शोक बिल्कुल शोक को उपनंदन करना श्लोक को हटाना संभव नहीं ऐसा है क्योंकि ये जो है आ, एक क्षण के लिए पलक झपक एक आंखे पड़े आंख का जो पलक झपक है इतना समय तक भी कृष्ण का विरोह सहन नहीं कर सकता वो कृष्ण का जो विरह है इसको लगता है कि जुग जुग कृष्ण का विरह जो है जुग जुग और किष जब मिले तो लगता है कि जैसे रासलीला हुआ था ब्रह्मरात्रिव्यापी ब्रह्मो ब्रह्मा जी का जो रात है पूरा ब्रह्मरात्रि काल व्यापी रास होने का बावजूद इन लोगों के हृदय में लगा कि अभी शुरू हुआ हो गया प्रेम प्रीति का ऐसा ही रहस्य है प्रियतम के साथ मिले तो लगता है कि खंड भर में सब चला गया आनंद गायब हो गया और जो थोड़े दिन के लिए दूर गया थोड़े समय के लिए लगता है पर्वत बहुत जूग जूग हो गया गया है ऐसा प्रेम का रहस्य है जो लोग प्रेम का रहस्य जानता है प्रीति प्यार का रहस्य प्रेम का ओलो कहदय में ये सब सब जो चीज है थोड़ा बहुत अनुभव में आ सकता है फिर भी पूरा नहीं आएगा थोड़ा बहुत स्पर्श हो सकता है ज्याराग ललित्म मंथ्रु लोलावलोक परिम्बन रासुगठ नेता नी खा बिना गपम नुति तर तमो दुरंत गोपियो का लिए जो ये जो तमो दुरंत तपो तमो कृष्ण चला जा रहा है कैसे सहन करे जो पल भर के लिए जो विच्छेद है खनो खनो दा। खन में बो खन बोले खनो में एक खंड जिसको लगते जुग जुग वो कैसे सहन करे ऐसा करते करते पागल हो गया जब अवस्था तो ठाकुर जी का इच्छा शक्ति है ना? सबसे बड़ा चीज है कि ठाकुर जी की इच्छा शक्ति कृष्ण का क्या है इच्छा शक्ति बाकी सब बलराम का है बाकी सब बलराम जी का है कृष्ण का इच्छा शक्ति इच्छा हुआ कि वो जाए पिता माता का दुख हटाए यादव बंशियों को लेके थोड़ा लीला करे कंक्षों को है नाच के बहुत सारे लीला है ऐसा बहाना बना के कृष्ण भगवान जाने का तैयारी है गोपियों को बताए हाथ जोड़ के बल थोड़ा रुक जा गोपी आ जाएंगे बस जल्दी ऐसा करके असंभव है फिर भी क्या करे अब उठ के खड़ा हो गया सब और रोना शुरू कर दिया ऐसा रोना वो देखा नहीं जाए उसके बाद रोते रोते जब व्याकुल हो गया तो कृष्ण इशारा किया अक्र जी को इधर रहे तो रथ चलना संभव नहीं क्यों ये जो इसका ये लोग का जो प्रेम है हमारा इधर भी हृदय भी ऐसे बिगड़ित होते जा रहा है ऐसा ना हो कि हम जाना बंद कर लें ये भी हो सकता है जैसे देखो चैतन्य महाप्रभु का साथ अपना जो पार्षद है ये भी तो ब्रजभूमि है नवद्दीप धाम क्या है नवदीप धाम जी ब्रजभूमि है अभिन्न ब्रजभूमि नवदीप धाम भी अभिन्न ब्रजभूमि है यहाँ जो शिवा शादी जितना सारे हैं गदा जितना सारे भक्त लोग हैं सब भक्त लोगों के साथ कृष्ण का जो ग्रह है अथा चैतन्य महाप्रभु का विरह जो है ये देखने ये देख नहीं देखा नहीं जाता इतना गंभीर चीज है बड़े अब चौ महीना मनाने का बाद सारे नवद्वीप वासी अब जाने के लिए तैयारी में हैं तो चैतन्य महापो पागल का माफिक रो रहा है वो लोग भी रो रहे है एक एक करके आलिंगन करे और रोते रोते पागल कैसे विरह यंत्रणा है ये ठाकुर जी जानता है ऐसा भाव जो है इसके बाद जोर जबरदस्ती क्या करे जाना ही पड़े लोग गया और जितना सारे जो नवद्दीप वासी है ये तो इसका बारे में हम चर्चा कर चुके हैं देखो विरोह यंत्रा कैसा है वो चार चौ महीना मनाने के लिए पुरुषोत्तम जाए चौ महीना और बाल बच्चा सब लेके अगर नवद्दीप से पूरा नवद्वीप शांतिपूर्ण सर जगह से इकट्ठा होके अगर पूरी जाए तो पूरी जाने में पैदल जाने में कितना टाइम लग जाए ये विचार करो आप जाके देखा बच्चा बूढ़ा सब लेके अगर डेली 20 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर चले तो हिसाब लगा लो कितना दिन हुआ पाँच सौ पच्चीस के कम से कम 500 600 छह सौ से शांतिपुर से तो 600 किलोमीटर को ऊपर ही होगा हिसाब से मेरा जब तक मेरा ख्याल है तो ये हिसाब लगा लो कितना समय रोज एवरेज अगर पच्चीस किलोमीटर चले ज्यादा से ज़्यादा तो हिसाब लगा लो कितना दिन पागल हो जाओगे इतना साइम जाने में एक देर दो महीना तो जाने में आने में देर दो महीना लग जा हाँ देर महीना तो सोच लो उसके बाद उधर चौ महीना रहा फिर उसके बाद जो आके चार पांच चार पांच महीना मुश्किल से गुजारा तो वो भी लगता है कि हम प्रभु जी से कितने जुग जुग से बिछड़े हुए हैं कितना सुंदर हमारा पदोकर्ता जो है नरत नरोतम ठाकुर लोचन दास का कितना सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे हैं भले नीलाचल धामे जाता करे जतो बोहिरा के सन्यासी ता करे का सुधाए जतो नवदी बी तुमरा की देखिया अच्छो एक सन्यासी को देखा तुमने ऐसा रो रो के प्रश्न कर कोई भी आए ना पूरी से नीलाचल से है ऐसा करके प्रश्न करता है बड़े नीलाचल धामे करे तो वैरागी सन्यासी ऐसा सुंदर ओगो तुमरा की एक नसी देखी आछो तुमरा की एक सन्यासी को देखा वो जो नीलाचल में गया बोलो बोले हाँ कौन ना जाने वो पूरा नीलाचल धाम में कोई भी है प्रभु का बात जान आप प्रभु का बात जानते तो नीला चलो धामे जाता करे जतो वही सन्यासी ताे का सुधाए हैं तुमरा कि देखिया चो देखो तुम लोग तुम लोग देखे हो बोले हा हम देखे हैं ऐसा जो है देखो सात महीना तो गया चार महीना चार महीना चौ महीना मनाने के लिए गया पे उसका जाता पकड़ लो इसके बाद जो थोड़े समय के लिए अपना अपना घर में रहा गृहस्थी में रहा वो भी इतना विरह जंत्रणा है उसका बारे में क्या बताएं बहुत सुंदर ऐसा करके रोते रोते बोले उसके बाद कृष्ण बोले अब रहा नहीं जाए चलो जोर से चलाओ नहीं तो उधर का जो हमारा सेवा है अगर ऐसा करके जोर जबरस्ती क्या कि रथ को जोर से चलाए चलाने का बात क्या कि रथ का जो धजा है जब तक है वो रोते रोते पागल पे देखते रह गए जैसे छोभी बन के रह गए पुतली बन के रह गए रथ का जो धजा है जब तक नहीं जब तक दिखाई पड़े तब तक और गोपियों का अंदर में निराश छा गए वो सोचे कि अभी संभव नहीं ता निराशा निव्रितुर गोविंदो विनिवर्तने विशो का अहनी निन्युर गायन प्रियोचितम अपना प्रियतम भगवान का जो लीलाए हैं ओ सब लीला यादास हैं ये सब शरण पथ में आए और गाना गाके और गोविंद वापस आए ऐसा ऐसा छोड़ ही दिया बोला ऐसा आशा ही छोड़ दिया बोला आएगा ऐसा लगता नहीं क्योंकि जो जो जिसको प्यार करता है ना उसका जो भाव है ये ये चिंतन करे तो ये भाव उसके अंदर में आ जाए नियम है जो जिसको प्यार करता है ना बहुत बोले इसका भाव इसके अंदर में आ जाए ऐसा है ओ बोले देखो वापस आए ऐसा चीज ऐसा जो है तो आशा छोड़ दिया ता निराशा निवृत गोविंद निवर्तनी बीचों का अहनी निन्योर गायन तो प्रिय चेष्टम अपना प्रियतम का जो चेष्टा है लीला सब सोचते रह गए और ये जो लीला है तो बात कथा है सारा भाई ये आपका जो कथा है ये ये मुर्दा मुर्द, मरा हुआ आदमी को भी जिंदा कर दे ऐसा क्षमता है इसके बाद अखरूड जी महाराज क्या की अक्र जी महाराज जाते जाते क्या कि भले अक्रूर जहाँ कालिंदी जल पानी में गोता नगा के नहाने के लिए थोड़ा व्रत को रोक दिया इसके बाद अक्र जी महाराज नहाने के लिए जमुना जमुना जो है कालिंदी में धीरे धीरे उतरा कालिंदी में नहाना नहाने के लिए उतरा और जब धन कर रहे और कालिंदी में जब गोता लगाया को देखे उधर जब पानी का अंदर देखा कृष्ण बलराम है पानी का अंदर कृष्ण बलराम कैसे अभी उठा अरे में बैठा हुआ फिर गोता लगाया ये तो कृष्ण बलराम है एक ऐसा है तो बाद में गोता लगा उठे कृष्ण बलराम बोला अक्रु जी आपने कुछ विशेष देखा बोला हाँ कुछ विशेष देखा जबी तो ऐसा है मेरा हालत कृष्ण बलराम हास थोड़ा है निमज तस्म सलिले जपन ब्रह्म सनातनम तो सनातन है तौव दूर राम कृष्ण समित दोनों रामकृष्ण को पानी में फिर अंतर रहते करी रथ कृष्ण बैठा है तौ रथस्थौ कथम हैं इतौ आनक दुंदुबे हैं तरी स्वी सन सनंदे न इति म जो व्याचस्ट सा ऐसा चेष्टा शुरू करेरी रथ में बैठा हुआ है वसुदेव देवी का जो लड़का है वो तो में बैठा फिर पानी में ऐसा कैसा बुरके बड़ा भारी आश्चर्य चौकित हो गया और कृष्ण का वैभव जो है ये सब संदर्शन करके बड़ा अरे बाप रे बासा करके देखा सहसम देवम सहस्र फनोम नीलांबर श्रृंग स्थित श्याम पीत कौशेय पुरुषम चतुर्भुजम शांत्यम पद्म पत्रारुणे ऐसा करके भले ये मेघवर्ण शर्ण जो है ऐसा शर्ण पीत कौशेय वास चतुर्भुज जो शांत भगवान पद्म पुला भगवान को देखिए अनंत देव का गोदी पे देख के हैरान हो गया जी ये कैसा है कैसे संभव है उसके बाद समझ लिया कि ये तो है ही है पहले भी जानकारी था ऐसा नहीं थोड़ा ऐसा करके अक्रूर जी भगवान बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति किए लंबा चौड़ा स्तुति बे अक्रूर महाराज अक्रूर उवाच न तो अहम तो हे तु, हे तु हे तुम पुरुषमादम व्यवयरविंदकोशा ब्रह्म विरासी ये शोक न तोस्मे अहम खील हेतु हेतु समस्त अनादिरादि गोविंद कारण हे नारायण पुरुषम आदमा व्यवय आ जिस्का से पद्मकोश उठा अब ब्रहिरासित जहां ब्रह्मा अपने को आविष्कार करे जन्ना विजाता दरबिंद जाता को इस तो लोक विरासित्लोक जय इतना सारे जो लोक है चौदह भुवन ये सब ब्रह्मा का जो पद्म है स्वयं है ना ब्रह्मा ये पद्म का जो नाल है इसमें चौदह भुवन पूरा कंप्लीट चौदो भवन ऐसा है ऐसा करके बड़ा भारी स्तोत किए स्तुति किए और बहुत लंबा चौड़ा स्तुति उसके बाद आ, को लेकर बड़ा स्तप स्त किए अः उस बहुत लंबा चौड़ा स्तप नमस्ते अद्भुत न सिंहाय साधु लो को भयाप मस्तुभ्या क्रांतुव नमो भू नमो भू पते दीप्त वण छिदे नमस्ते रघुवर जायो रघुवरय रावणात नमस्ते वासुदेवायो नमः नम संशनाय प्रद्वन्नायन स्वात्वता नम नमो की शुद्धा मोहिने दैत्दान मोहिनेल खत्रहस्ते नमस्ते कल्किणे ऐसा करके बड़ा सुख किया उसके बाद अभी मथुरा पहुंचे मथुरा पहुंचने का बाद मथुरा पहुंचने का बाद जी महाराज कहते हैं कि देखो आप मेरा घर चलो पहले पहले मेरा घर चलो हमारा घर चलो कृष्ण बलम बोले देखो अक्रूर जी आपका जो इच्छा है हम पूर्ति करेंगे लेकिन अभी नहीं अभी छोड़ दो अभी थोड़ा काम है इधर बाद में आपका जो इच्छा है उसको हम पूर्ति करेंगे बोल के क्या कि मथुरा का जो उद्यान है उद्यान परी तो हो उद्यान का चारों ओर जितना सारे ब्रजवासी आए हुए हैं नंद बाबा आदि सब पीछे आ रहा है पहले रथ रथ रथ को रथ में रथ में बैठ कर तो कृष्ण बोलो हम पहले चलो अखी लेके गए पीछे पीछे बैलगाड़ी सारे आ रहे हैं कृष्ण का गान गाते गाते सरे है सबनंदो उपानंदो अधिन सारे सब आ रहे कि ऐसा करके जब मथुरा को पहुंचे और उद्यान मथुरा का जो उद्यान है उद्यान में सारे बैठ गए ऐसा है तो बुजवासी है हैं गुआरियान है बैठ गए इसके बाद जो है मथुरा में पहुंचने के बाद जो दूसरे दिन जो है मथुरा रात को उधर वंचित किए रात हो गया सुबह में कृष्ण बलराम क्या की मथुरा शहर कैसा है देखने के लिए घूमने के लिए निकले मथुरा शहर कैसा है देखने के लिए घूमने हैं ऐसा करके घूमते घूमते बहुत सारे चीज देखे और देखते देखते क्या की बहुत सारे घटना हुआ ये जो है कुब्जा जो है सैरंधी का साथ देखा हुआ सोईरंधु के बोले तुम्हारा ये चंदन है अनुलेपन है हम को हम लोग को दे दोगे दे दोगी देवगी देव तो अच्छा है तो ये कुब्जा जो है कुब्जा बोले ठीक है हैं दसाम सुंदरो कंसा त्रिविक्रम नामा ही अनुलेप कारिणी हैं भोजपतेर मद भावितम को भोज को अति प्रियम बिना जुगम को तद को तुम लोग छोड़ के ये अनुरूप ये जो अनुलेपन है इसका जोगो कोई नहीं ऐसा तो कंसो मेरे को सेवा में लगा दी जो मैं अनुलेपन का काम कर राजा जो है कंस जो है कंस का हमारा अनुलेपन बड़ा अच्छा लग बड़ा अच्छा बहुत सुंदर ऐसा ऐसा करके जब अः कुब्जा को हे सुंदरी बोल के जब संबोधन किए तो रोना शुरू कर दी बोले हमको अगर गाली देते तो अच्छा है ऐसा बोलना बोलना ठीक नहीं है मैं तो कुब्जा हूं हैं ऐसे आप कैसे कह दी भगवान बोले देखो हमने ठीक ही बोला आपका हृदय सुंदर है इसलिए हम बोला और बाद में क्या किया ठीक है आपका अगर दुखी आप दुखी हो तो हम आपको देखे की पकड़ दी प्रसन्न भगवान कुब्जा तिबिकिबक्राम रुचिरा ननम रजिम कर तुम मनस्क्र दर्शनो दर्शन फलम ऐसा तो अनुलोपन दिए हैं और दर्शन का तो फल है ही है ठाकुर जी का अपना चरण दे कुब्जा का जो सामने का पैर है उसको चपा और ये थूतना है ऐसा करके ऐसा टाँग दिया उसमें क्या हुआ एकदम कुब्जा जो है एकदम सुंदर शरीर वाली हो गई और इतना सुंदर ही मत पूछो इसके बाद जो है कृष्णो को इंगित किए जो आप आपको हम छोड़ नहीं सकते कैसे छोड़े कृष्ण बोले देखो तुम्हारा भी इच्छा हम पूर्ति करेंगे लेकिन अभी नहीं अभी बहुत काम है अब जाओ आपका इच्छा पूर्ति हो ऐसा करके कृपा कीप, किए की। और म, माला वाले जो मैं माल, माला माला वाले को भी कृपा की, बहुत सारे लेकिन जो कपड़ा वाले जो है वो धोबी धोबी जो है वो अपमान किया किस्नो को कृष्ण बलराम को है कहां से आया गुआरिया राजवेश परे तो उसका एकदम हो गया उसको उद्धार कर दिया कृष्ण बलराम जितना सारे कपड़ा चुपड़ा है सब लेके अपना अपना पहनना सो ऐसे तो गुआरिया है नहीं किसका कापर किसका फिटिंग हो रहा है वो ठीक नहीं लेके पहन दिया <laughs> सारे हैं, सारे लेके फिटिंग कर दिया कृष्ण को तो हो गया ही तो ठाकुर ऐसे सब एकदम करके एकदम तैयार हो गया इसके बाद जो है कौशो इधर जो है बदमाश है इसका पहले एक बात हुआ घूमते घूमते जो वो जो आ, जो धनु है नो ठाकुर जी ने क्या की धनुर को जाके करे नामे नीलम उद्धृतम है, है? सज्जन चिमिशमिषेन निम, निम, पश्चता प्रभंजो ना हाथी ऐसा कट कट ऐसा करके ये ये जो है विराट धोनु को लेके एकदम ऐसा बाम हाथ में पकड़ा ऐसा करके बीच में से फाक के फेंक दिया फेंक फाक दिया और जो धनुभंगों का जो आवाज हुआ तो ये आवाज इतना भयानक है इसके द्वारा सारे मुथुलाम कंपित हो चुके क्योंकि साधारण धनु ने है मासम उपा उपा उपागमत कंशो का हृदय डर गया जब ऐसा आवाज आई किसका आवाज हुआ बोले बीच में से तोड़ दिया ये धन आ अरे राम राम राम तो कंस खरीदा अब तो मेरा आखिरी समय लगता है ऐसा हर वक्त कृष्ण बलराम का चिंता करते करते पानी में नहाने जाए तो कृष्ण बलराम डर रहा है पानी पीने जाए तो उसमें कृष्ण बलराम हरे बाप रे बाप जहां कुछ भी करने जाए कृष्ण बलराम अरे बापरे बाप आज अपना परछाई परे उसमें मुंड नहीं है ऐसा कैसा है मेरा छाया है इसमें मुंड नहीं है मतलब जितना अपशकुन अमंगल का चिन्ह दिखाई पड़ता हम अभी मरने का टाइम हो गया वो सोच लिया अभी क्या करे ऐसा करते करते बड़ा उद्वेग उत्कंठा एकदम पागल हो गया उस समय क्या क्या, क्या? क्या? कंसों ने आदेश दिया काम काम करो ये जो कुबले हाथी है कुबले हाथी को जो ये जो हमारा रंगमंच में घुसने का जो जगह है वो, वो द्वार पर कुबले हाथी को खड़ा कर क्यों प्रवेश का टाइम कुबैल हाथी उसको कुचल दे ऐसा व्यवस्था करो कुबैल हाथी का माउथ जो है माउथ चलाने वाले जो है माउथ को बोल दे आये जब ये दो छोड़ा आएगा ना उसको कुचल देना बोला कोई बात नहीं आप चिंता मत करो मालिक हो जाएगा काम पूरा आपका ऐसा करके जब आए कृष्ण बोला रहा माउथ को ले तो रो साइड दो बोला तो क्या किया वो हाथी को थोड़ा उसको उत्तेजित कर हाथी ऐसा ऐसा करके आए हाथी जब आया मुश्किल कैसे जाए अंदर तो कृष्ण ने क्या की इच्छा करके हाथी का कभी छोटा बन जाए कभी बड़ा बन जाए मजा करके हाथी का पेट का तला हाथी तो, तो इतना बड़ा इतना बड़ा आंखे है ऐसा ऐसा, ऐसा कूला का माफी <laughs> उसका तो कान ऐसा है कानों के दर आंख तो आधा देखे आधा नहीं देखे कहा गया ऐसा ऐसा देखते रहे गए हाथी हाथी तो हाथी है तो कभी पेट का नीचे से गुजर गया इधर इधर के हाथी देख नहीं पाता कहाँ है उसके बाद जो है एकदम उसको लेज पकड़ के एकदम उसका घुमा घुमा के वो फेंक दिया एकदम एक। तो एकदम धड़ाम हो गया उसके बाद जो है जो हाथी जो है हाथी का दो जो दांत है ऐसा गजदंत उसको कृष्ण और बलराम दोनों उखर लिया उखर के क्या किया ऐसा करके एक कृष्णो एक बलराम जैसे इतना बड़ा नायक है दोनों को दोनों ले लिया कांध में दोनों को कांध में ले लिया एक एक जो है हाथी का दांत एक लिया कृष्ण बलराम लेके दोनों एकदम जो गेट है गेट से जा रहे हैं अंदर और जाने का दूर सांसू अरे बापरी क्या है हैं दोनों आ रहे है जैसे जोदूत आ रहे है जो साक्षात ऐसा तो देखने में इतना सुंदर है लेकिन करे क्या जिसको जैसा बुद्धि है वैसा ही देखे कंको क्या देखे ब्रजवासी लोग क्या देखे इसका बड़ा सुंदर विचार है इसमें जिसका जैसा भाव है कि दर्शन ऐसा ही हो रहा है उसके बाद हाथी मारने का बाद अंदर गया उसके बाद जब एकदम दो गजन तो लेके और हाथी का जो हाथी को मारा है उसका फूटा फूटा थोड़ा रक्त का बिंदु जो है उखर लिया थोड़ा ब्लड खून जो है कपड़ा में लगा हुआ है शरीर में देखने में और सुंदर हुआ है इसके बाद क्या कि भले भले इधर लिखा हुआ है भल पदाक्रम लील तेने भम वो हाथी का हस्ती पांस चाहनद हरि ही हाथी को मार डाला उसके बाद वो दांत लेके ऐसा करके जा रहे अब जब रंग मंच में प्रवेश करने के समय में बाल देव जनार्दन रंगम प्रवि शत्रु राजन ऐसा करके गजो लेके थोड़ा बहुत गोप है गोप सब गोपी जो गोप है अपना ग्वाल वाल सब है ऐसा करके जनार्दन रामकृष्ण अंदर में गया और जाने का साथ साथ दूर से जो कंसो देखे पंशों का एकदम काप आ गया आप तो आ गया मेरा मेरा मौत आ गया ऐसा करके कांपने लगा और ये रंगमंचो जब, जब उतारे कृष्ण बलराम तो चारों ओर से गैलरी है चारों ओर उसमें जितना जितना सारे लोग दर्शक है बैठे हुए हैं इनमें से कोई पिता माता का बराबर है उम्र में हैं? स्नेह कितना सूतम मासूर लड़का आ गया रे दो बच्चा और उसका बाद कोई देखा दोस्त जैसे हमारा दोस्त आ गया और कोई जैसे गोपी है मथुरा का जो जो है वो देख ना हमारा प्राण धन है कितना सुंदर देखो आ रहा है ऐसा करके जो जैसे जिसका चित्त वृत्ति है भगवान कृष्ण बलराम को ऐसे ही दर्शन कर रहे मल्ला नमस नरवर स्त्रीना स्मर मूर्ति मन गोपान सज्जन सता क्षितिं सस्ता स्व पितर शिशु मित्रो भोजपतेर्दुषा तथ्य परम योगिना वृशीणा पर गोसाग्रज या अपना जो अग्र जो बलराम के साथ जो कृष्ण रंगमंच में उतारे तो लगता है कि मल्लानम अस्वर राम वहां जो शोल तो सब कुश्ती है ना सब कुश्ती गीत जो है उधर खड़ा हुआ है चानूर मुस्टिक शौल हैं कूट सौल तो शोल जो है वो लोग देख रहे जो वज्रों का मापिक शोरी कृष्ण का मल्यानम अश्वनी निणाम अश्वनी विद्युत वज्रों का मापिक नरोवर स्त्री नाम है नीनाम नरवर अमानुष लोग जो जो जो सब साधारण आदमी है तो इतना सुंदर आ स्त्री लोगों के लिए शाक्षात काम दे स्त्री नाम स्मरो मूर्ति मानो और गोपानम सज्जनो गोपाल हमारा अपना लाला है हमारा बहुत दोस्त है गोपानाम जितना बड़े बुरे है तो लाला और छोटा है तो दोस्त है गोपानाम सज्जनो असतान खितिजाम शास्त्रा जो बदमाश है राजा जो है वो शस्तीदाता जो है शस्ती करता ऐसा दिख रहे हैं और शिशु पिता माता जैसा है जो उम्र वाले हैं बच्चा आया है हमारा और मित्र भोज और जो कम देख रहे हैं कि हमारा साक्षात मृत्यु आ गया है ऐसा करके जोगी लोग जो है परतत्व को दर्शन कर रहे हैं बीरार विदुषाम तत्यम जो बड़ा बड़ा तत्व भी जो है वो बड़ा साक्षात तत्व मूर्तिमान हुआ ऐसा देख रहा है सब अपना अपना जो अंतर का जो भाव है अपना अपना अंतर का जो भाव है ये अंतर का भाव का अनुसार कृष्ण को इसी तरीका से देख रहे सुबह में श्लुक सुब बताया ना जैसे देखाओगे वैसा देखोगे किष्णों का साथ बेईमानी किया शत्रुता किया कंसो तो कंको ही देखेगे मेरा जमदूत आ गया मेरे को मारने वाले आ आगे ऐसा करके जो है दर्शन हो रहा है इसके बाद सारे जो बैठा हुआ है दर्शन दर्शन करने के लिए जितना सारे बैठा हुआ है इन लोगों में बड़ा हल्ला चिल्ला हो गया अरे कम से इतना बदमाश है बेईमान है राजा है देखो राजा का कोई विचार नहीं है इतना छोटा छोटा बालक है दो बालक के तो साथ कहा चानूर मुस्टिक कितना इतना, इतना हाथी का मापिक शरीर इतना पतला दुबला पतला इतना बच्चा बच्चा इसका साथ उसका लड़ाई राजा है कि बदमाश है राजा का कोई नियम नहीं है अधर्म है कैसे आए कैसे लड़ाई होगा ये तो उचित नहीं है नए नहीं, नहीं है नए है जैसा हमारा शरीर है वैसा मापिक शरीर है तो, तो लड़ाई होगा राजा को गालीजिए अंदर बाद में क्या हुआ अब तो लड़ाई तो होना ही है ठाकुर जी का इच्छा है ठाकुर जी की अच्छा वही तो होगा उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया बस चानूर हैं। चानूर वो जो है अभी लड़ाई शुरू हो गया लड़ाई कौन सो ऊपर में कद्दी में बैठा हुआ राज सिंहासन में ऐसा करके बैठा हुआ देख रहा है देख रहा है ऐसा करके तो सुखदेव सिंह सुखदेव वाचो एवं हैं चार्चित संकल्प भगवान मधुसूद आसुसाद अथो चानुरम सुतः हस्ताभ्याम मुस्टिकम रही सुत हस्तभ्यम हस्तोर बिचकर प्रहस अन्या प्रहज प्रहस्य प्रहश्य एक दूसरे को जय करने के लिए आप लड़ाई हो रहा है धीरे धीरे है चानुरस्टिक रोहिणी सुतो बलराम मुस्टिका चानुर के साथ कृष्ण ऐसा करके दोनों पैसे ऐसा विसेल दिया गया स्टार्ट उसके बाद सब बाज में आया घूमते रहे आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे घूमते रहे घूमते घूमते हट से हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ते ऐसा ऐसा होते होते उसको पटक दिया ऐसा ऐसा करते बस किसको पैर के द्वारा उसको फेंकने का कोशिश करे वो फेंकने का कोशिश ऐसा होते होते बड़ा भारी युद्ध हुआ देखने का लायक है ऐसा होते होते क्या की बलदाव जी महाराज उसका खत्म इसका भी खत्म हो गया पूरा दोनों को होते होते हल्ला मच गया चान और सारे जो लड़ने वाला है वो भी आए वो भी खत्म हो गया उसके बाद तो हल्ला मच गया कांसो ने बताया मारो मारो सब मारो ऐसा करके चिल्ला यारे तुमने तुमने ये सब आयोजन किया तुम राजा हो अभी जब देखा अपना जिंदगी खतरा में है तो हल्ला बन मारो मारो दोनों को किसी भी हालत मार दो तो कृष्ण ने क्या के एक लगा के सिंघासन के ऊपर उठा उठ के उसका जो झूठी है चूल है उसको ऐसा पकड़ा पकड़ के उसको लेके एकदम रंगमंच में पटक दिया ऊपर से नीचे दराम एकदम कंसू कर लेके कंसू लड़ी पाप ऐसा करके उसका झूठी पकड़ा और दिया भाला अच्छा एकदम करके धीरे धीरे के एकदम मारते मारते चकनाचूर कर दिया आएगा ऐसा है करते करते जो है एकदम खत्म कर दिया कांसो कंस खत्म होने का बाद हल्ला चिल्ला हो गया होने का बात क्या है भले पूरा एकदम अस्तित्व प्राप्ति जो है अस्तित्व प्राप्ति कौन है भले कंसो का पत्नी कंसो पत्नी है कंको का पत्नी कंसो का जो पत्नी वो जौरासंद जी का लड़की है है दोनों लड़की को ये जो अच्छा जमात है ओसुर का उसी जमात होता है तो असुर एक अंश का साथ दोनों लड़की का शादी दे दी और दो बेटिया रानी जो है रोते रोते और उधर जाके हानात नाथ प्रिय धर्म गो हैं करुणा नाथ बस तया हते न निहता वयम ते हैं स्वगृह प्रयाहा तया विरोप्या पुरुषर पुरुष नयम निवृत मंगला कितना उत्सव आनंद होते थे आप होते हुए सारे जो मथुरावासी जो है सब अनाथ हो गया आपके बिना आपके बिना शोभा नहीं देता मथुरा अब अब आप कहा गए हो रोते रोते बेकुल हो गए हो गई उसके बाद क्या की जब रोते रोते का की? वो अपना पिता जो है जोरा जी का पास जाके बोले देखो पिता ऐसा है आपका जमात को मर दिया कौन बोले कृष्ण अरे कृष्ण मर दिया अच्छा देख रहा ठीक है ऐसा करके एकदम इतना गुस्सा हुआ जो का अभी मिले तो अभी मार डाले ऐसा बोले रुक जा कोई चिंता नहीं रुक जा और आप देखे ऐसा करके क्या की जो पूरा सैन्य वाहिनी को एकत्रित किए एकत्रित करके मथुरा धाम को आक्रमण करने के लिए पूरा तैयारी पूरा एकदम ऐसा तैयारी वो तैयारी हो गया कि मथुरा धाम के एकदम एकदम बिल्कुल नाश कर दे कितना अक्षर सेना लेकर कंसो ये जो है आप जरा चंदो जी है मथुरा धाम को आक्रमण कर दी आक्रमण करने का समय जो है मथुरा वासी बड़ा भयभीत हो गया इस बीच में बहुत सारे बात है माता पिता को उद्धार किए जेलखाने का अंदर से माता पिता को एकदम वंदन किए बड़ा हैं बहुत सारी ये सब कहानी हैं सब और जो है पिता माता को उद्धार किए मुक्त करके हैं घर में भेज दिया इसके बाद क्या की द अभी जरा संद का ये जो विषय है ये सब है विषय है और इसके बाद वो क्या की अभी धीरे धीरे वो क्या की पूरा कृष्ण बलराम तैयार हुआ उसके बाद जो है मथुरा वासी जो है इसमें थोड़ा पढ़ने के लिए गया था इसके बाद पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था मुनि आश्रम इस पसंद आएगा सीधा मा जो है उधर चर्चा करें हम आ, इसमें अभी जो जरा संदर है बड़ा तैरी हुआ बड़ा एकदम प्रस्तुत हुए जो कैसे मारा जाए इसको गुरुकुल के बाद गुरु के चौसठी दिन में चौसठी विधवा जो है चौसठ दिन का अंदर चौसठी विधा पूरा संधिपुनि मुनि से ले लिया उसके बाद गुरु का जो उपहार है गुरु का दक्षिणा है दक्षिणा रूप में गुरु गुरुपुत्र जो है उसको दान दे दी बड़ा कहानी है लंबा छोड़ा गुरु पुत्र बहुत दिन पहले मारा गया था उसको लाके दे दी हाथ में उसके बाद तो गुरु जी का आशीर्वाद लेके आए और इतने में जो है इतने में जो जरा संध है जरा संध का जो लड़ाई का प्रसंग है ये सब आ रहा है अभी हैं लड़ाई का प्रसंग तैयारी हो ये सब इसका प्रसंग बाद में आए लड़ाई का प्रसंग अभी तयरी हो रहा है वो पिता माता का उद्धार हो गया उसके बाद जो है मुनि का आश्रम में शिक्षा तरंग चराने के लिए गए वो भी हो गया गुरु दक्षिणा देके वापस आए इसके बाद जो है कृष्ण भगवान जो है कृष्ण भगवान अभी ब्रजवासी को बाधा करके आए कि हम आ जाएंगे जल्दी अब तो आए नहीं इसलिए दिन रात ये जो चिंता है ब्रजगोप्य का जो चिंता है पिता माता का जशोदा मैया का चिंता आनंद बाबा जाने का टाइम में जाने जब मथुरा से कंसोबोध हो गया हम तो संक्षेप कर दिया ना क्या करे जब कंसोबोध हो गया उसके बाद जो कृष्ण बलराम को नंद महाराज बोले लाला अभी चलो वृंदावन कृष्ण बोले पिताजी थोड़ा बहुत काम है हमारा इधर है हमारा जो पिता माता जेलखाने में है उसको सब उद्धार करे आप जाओ फिर फे, फिर हम लोग आएंगे जल्दी आ जाएंगे किस बोलो हम जब ऐसा बोला तो बोलने का साथ के साथ साथ नंद बाबा मूर्छित होके गिर पड़े और जितना सारे ग्वाल वाल है वो पागल हो गया बोलो हमारा संभव नहीं है आपके बिना जीना फिर भी क्या करे जोर जबरस्त गया उदास होके ये बड़ा बड़ी लंबा चौड़ा कहानी है इधर जो है अभी जरा का जो आक्रमण आएगा अभी इसके बाद बीच में आया इधर जो उद्धव संघवाद जो है उ, उद्धव संघवाद इधर आया श्री सुखदेव गोस्वामी वाचो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान बड़ा बेचैनी है अभी बहुत दिनों से ब्रजवासी का साथ संबंध नहीं है बहुत दिन से बिखरे हुए हैं अभी उन लोगों के लिए बड़ा चिंता है और उधर बोल के भी आए की जल्दी आ जाएंगे लेकिन गया नहीं और जाना भी संभव नहीं क्यूँ उसका कारण हम बताएंगे इधर श्री सुकवाचो ऋषि नाम प्रवरो मंत्रो कृष्णस्व तो सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम ये देखो कितना सारे उसका उपाधि दिया एक तो है ऋषि नाम प्रवरो वृषि वंशो में सबसे प्रवरो प्रकृष्ठो बड़ो सबसे श्रेष्ठ है बुद्धि विचक्षणता विचार में विद्या में सबसे ऊपर है वृषि नाम प्रवरो मंत्री वृषि वंशो का जो है ये मंत्री है मंत्री मतलब मंत्रणा बुद्धि देने वाले इतना तीखा बुद्धि है मंत्री और किस्तो सखा कृष्णो का एकदम अपना खास दोस्त है इतना जिगड़ी दोस्त है अपना बहुत अंतरंग और शिष्यो बृहस्पति है साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम यह बृहस्पति बृहस्पति जो जी जो है देव गुरु बृहस्पति जी का शिष्य है साक्षात शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव और बुद्धि सप्तम जितना बुद्धिमान है साम तमाम बुद्धिमान जो है बुद्धिमानों में उद्धव सर्वोत्तम है उसका बुद्धि क्यों भले हर बता उसका जो बुद्धि है कृष्ण चरण में संलग्न रहते हैं हर वक्त हर वकत ऐसा करते हुए कृष्ण उद्धव जी को लेके एकांत एकांत एकांत एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक प्रकोष्ठ है उसमें बैठा उसको लेके बैठो बोल के उद्धव को लेकर बैठा उसके बाद अपना मन की जो वेदना है अपना मन की जो बात है वो कहना शुरू कर दिया तम आहो भगवान पृष्ठम है भक्त में कांतीनम कश्य गृहित पानी न पानी प्रपण्यार्ति हरोहरी प्रपण्यार्ति हरोहरी मतलब कोई भी ठाकुर जी का चरण में प्रपन्न हो जाए उसका जो आरती है उसका जो कष्ट है उसको नाश करे इसलिए प्रपन्न आरती हरोहरी ऐसा जो प्रपन्न आरती हरोहरी साक्षात वो अभी अपना हृदय का जो वेदना है उसको बताने के लिए उद्धव जी को बैठा के उद्धव जी का हाथ अपना हाथ में लेके ऐसा कृष्णा सूर्य उद्धव एक बात सुनो मेरा बड़ा अंतर का जो वेदना बेद, है हमारा दुग भरे नाले सुनो ऐसा है ग्छोद्भव उद्धव तुम गच्छोद्भव गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य प्रत्योर नो प्रतिमा वहा गोपी नम मतगाम मत्संद मत विमोच यो ऐसा करो उद्धव तुम तैयारी हो जाओ तुम हमारा ब्रज की ब्रज की जो हालत है वो देखा नहीं जाए ब्रज की जो हालत है वो देखा नहीं जाए ऐसा गच्छो उद्धव ब्रजम ब्रज में चले जाओ आ जाके मेरा पिता माता का जो कष्ट है एकदम है मरने का हालत और गोपी नाम बियोग आध्यम हमारा हमारा जो वियोग हमारा जो विच्छेद है इसके द्वारा वो शोक समुंदर में गिर गई सारे ब्रज गोपियों ऐसा गोपी नाम बियोग वियोगाध्यन मत संदेह शरीर विमोचयो कम से कम एक काम करो हमारा तरफ से जो संदेश है कम से कम ये संदेश उधर लेके जाओ उन लोगों को समझाओ समझाने से क्या हुआ वो साक्षात तुम हमारा प्रेस्ट हो दोस्त हो मंत्री तो है ही है तुम्हारा बुद्धि किसी का साथ तुलना नहीं किया जाए तो ऐसा करो तुम जाओ अब किसी को भेजने का कोई इच्छा नहीं कि तुमको ही भेजने इच्छा, की इच्छा क्योंकि मानो ठाकुर जी ये बोलना चाहता है तुम हमारा चिंतन करते करते ऐसा मेरा साथ मेरा साथ तुम्हारा जो भावना है इतना एकाकार हो गया कि जो हम वही तुम हो उद्धव जी बोल रहा है एक तुम ही हो जिसको भेजने से ब्रज में थोड़ा बहुत शांति आ सकता क्योंकि उद्धव जी एक है जो एक उद्धव जी है जो जीते जी कृष्ण भगवान का स्वरूप पकड़ लिया जो जीते जी है कृष्ण भगवान का स्वरूप जो है वो उद्धव जी एकदम शाहरुख प्राप्त कर ले। जीते जी खेल कूद बचपन में खेलते खेलते हर वक्त कृष्ण का चिंता हर वगत बचपन से छोटे से एकदम करते करते क्या हुआ उद्धव जी का जो दर्शन अगर कोई करे तो देखेगा कृष्ण साक्षात कृष्ण है ऐसा हो गया साक्षात शाहरुप प्राप्त है इसलिए कृष्ण भगवान उसको बोले देखो आ काम करो गोपी नाम मत व्यगा मत संदेश सही हमारा संदेश लेके आप जाओ लेके उधर जितना सारे हमारा अपना आदमी है ब्रजगोपी मुझे इतना सारे है मेरा पिता माता सबको जाके मेरा संदेश दे दो जो किश्नों खैरियत है किश्नों सुंदर है ठीक है किश्नों आपका कोई असुविधा नहीं आ जाएंगे थोड़ा दिन बाद ऐसा क्यों लोगों को थोड़ा जो जलन है हृदय का उसका जो इसका जो हृदय का जो जलन है उसको निर्वापन करो इसको बुझाओ जाके और बोले देखो ये लोग जो है ये लोग जो है उद्धव कवता ये लोग कैसे है जानते हो ब्रजवासी वो मन मनस का मत प्राणा मदर्थे तक तो कहा ममेव द्वितम पृष्ठम आत्मनम मनसागत बोले ये लोग जो है मेरा चिंतन में डूब जाते हर वक्त कोई चिंता दूसरा नहीं है तो आ मन मनस का हर वक्त मेरा चिंतन में डूबे हुए कोई दूसरा चिंतन नहीं है यहां तक कि अपना शरीर का जो विषय है वो भी भूल गए जब से कृष्ण मथुरा चले गए तब से नंद रानी अर्थात जसुमती मैया का चूल्हा चू, जो रसोई घर है उसमें माकरी माकरी है ना माकरी वासा किया कोई रसोई फसी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ जब से कृष्ण गया तो रसोईघर लगता है कि ये है ये झेल खाने ऐसा ऐसा है रसोईघर में घुसा ही नहीं सिर्फ जसमुदी मैया रोते रोते एकदम बेकूल है ये देखा नहीं जाए पर बल जा ता मन मनस मत प्राणा मदर्थ त्यक्त तो द्विका और ममेव द्वितम पृष्टम आत्मनम मनसागत त्यक्त ते तो लोक धर्माश्च मदर्थ विवर्मी अहम भगवान बोले देखो ये सब हमारा चिंतन में डूबे हुए हैं हमारा लिए लोग प्राण तक छोड़ सकता है ऐसा है हमको ही सबसे ऊपर बैठ हृदय का जो उच्चा सिंहासन है सबसे ऊंचा सिंहासन इसमें बैठा के रखा है मामे वही तो हम पृष्ठमात्मा न मनुषा और जे और एक बात सुनो उद्धव जे तख्त तो लोक धर्माश्च मदरथ तानो विभरमी अहम उद्धव के बोले देखो मेरे लिए जो लोग जीवन जिंदगी जो है जोवन सब कुछ देने के लिए तैयार है एकदम कुछ चिंता ही नहीं करता मेरे लिए जो धर्म कर्म जो है समाज का संखल आदि सब एकदम फेंक के आ जाता ये लोगों को रक्षा करना मेरा फर्ज है मेरा धर्म है हैं जे तक तो लोक धर्मांश चौ।, चौ मतलब ये सब देहो धर्मो मन धर्मो समाज धर्मो लोग कितना सारी ये सब एकदम फेक फाक के मदर जो सब सब मेरे लिए सब छोड़ता है, छोड़ता है हैं? इन लोगों का लिए क्या है हम उन लोगों को पोषण करते हैं तानो विभर भी हम अब हम क्या करें? अब जाओ गोकुल में ऐसा करके उद्धव को बड़ा भारी बहुत सारे चीज अपना मन की जो बाते हैं अंतर क्योंकि मथुरा में ऐसा कोई नहीं है मथुरा में ऐसा कोई नहीं है जो ब्रज की जो भाव है वो समझे मेरा बात समझो एक उद्धव है उद्धव फिर भी उद्धव ब्रज की जो अंतरंग भाव है उद्धव का समझना संभव नहीं है लेकिन कम से कम ये उद्धवी है जिसका साथ अंतर का बातें बोला जा सकता और कोई मथुरा में भी है ही नहीं कोई नहीं एक उद्धव जी है जिसका साथ अपना मन की जो बातें हैं वो बोला जाए और कोई नहीं जब भी उद्धव जी अभी ब्रज की ब्रजभूमि का जो प्रेम है इसका विषय में अभी शिक्षा देने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण भेजा इसमें दो कारण है एक तो है ब्रजवासी का ऐसा मत्स्य दो विमोच है हमारा संदेश देकर खबर देकर उसका जो शोक है उसको मिटाने की कोशिश करो और दूसरा एक गुप्त गुप तो उद्देश्य है जो उद्धव जो है इतना प्यारा है मेरा और ये उद्धव को ब्रजभूमि का जो प्रेम है इसका बारे में कोई पता नहीं और उद्धव सोचते हैं कि हम बड़ा ज्ञानी भक्त है इतना बड़ा हमसे बड़ा कोई नहीं है इतना बड़ा भक्त है और उद्धव को ही सिखाया जाए तो ठीक है क्योंकि ब्रजभूमि का जो प्रीति है इतना इतना गुप्त है हैं इतना गुप्त है ये बोलना संभव नहीं किसी के सामने जो भी है धीरे धीरे उसको समझाया समझाने के बाद क्या कि उद्धव जी बोले ठीक है जो आपका मर्जी हम सुबह में जाएंगे बोल के क्या कि से इत्तुक्तो राजन, आदायो रथो इसके बाद जो सुवे का समय जो रथ को आरहन करके रथ का ऊपर फट गया और इसके बाद अपना जो मालिक है जो कृष्ण है कृष्ण का आदेश लेकर अब जाने का कोशिश की और जाते जाते क्या की प्राप्त प्राप्त नंदो ब्रजम श्रीमान निम्लोचती विभाव छन्नयानो प्रवेशिथाम पोशुना इधर प्रसंग है जो उद्धव जी रोना हो के धीरे धीरे चिंता करते करते जब नंद गोकुल अर्थात नंदो, नंदो गांव को पहुंचे उस समय सूरज देव सूर्य देव जो है अब निम्नलोचा धीरे धीरे अस्तो जाने का चक्कर में थे और इस समय कृष्ण बलराम जो है गौ को लेकर आ गए उधर से गोचारण क्षेत्र से इसके द्वारा जो खर रूज जो खूर जो है गौ माता का उसके द्वारा जो धूली धूलि है धूलि के द्वारा इतना एक शोभा है ऐसे तो सूरज का अस्त्रों का टाइम में जो लाल लाल रोशनी है उसके बाद नंद ग्रुपों में इतना सुंदर वातावरण चारोर वृक्ष आदि उसके बाद जो है धीरे धीरे कोई देखा नहीं छुपके से क्या छन्न जान है प्रविशताम बच्चन पशु नाम खुर रेणु भी पशु का जो खुर रेणु है गोवादी पशु का इसका जो खुर रेणु इसके द्वारा वे अच्छन्न है आकाश ऐसे धीरे धीरे नंदगांव को गए उसके बाद रथ को रथ से उतारा रथ से उतारने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ धीरे धीरे जो है ये सब नंद बाबा का साथ देखा और नंदो बाबा जो है नंदोबाबा आलिंगन की उसको हैं? इसको बैठाया उसके बाद परमान्न आदि देकर उसका स्नान आदि सब करके फ्रे ओके भी श्राम करके परमाणु आदि करके और जो स्वयं सज्जन में लेके गए उधर विश्राम कराया और वृत्तों के द्वारा उद्धव का पादो कराया और पादुस को उध़प को जिज्ञासा उद्धव को बाद में जिज्ञासा किए उद्धव क्या खबर है बोलो कैसे कैसे आना पड़ा हे महाभाग हमारा जो सखा है जो वसुदेव जी बंधन में है, है? बंधन और का मुक्त आ, बंधन ओ वसुदेव बंधन ओ और सर्वोप्रकार आपद तो अभी तो वसुदेव के मुक्त कर दिया हमारा सखा जो वसुदेव बंधन ओ हमारा सखा जो है जो सूर्य नसुदेव बंधन और सर्वोप्रकार आपद होते मुक्त होकर अपना सब है, है? कुशल में है कि नहीं ऐसा करके और भाग्य है भाग्य है कम जैसा पापात्मा का नाश हुआ अच्छा ही हुआ साधुगण को बड़ा भारी उद्वेक देते थे धर्मशील साधुगण को उद्वेक देते थे अहो उद्धव बोलो कृष्ण क्या पिता माता को शरण करता है ब्रज में ब्रज में जितना सारे उसका जो सखा है सबको कुछ उन लोगों को शरण करता है कि नहीं अहो उद्धव श्री कृष्ण की हम लोगों को शरण करता है सूर्य सखा ऐसा ब्रज ब्रजभूमि जो है गो है वृंदावन गोवर्धन इस सब बारे में क्या सर? उसका अंदर में कुछ चिंता फिंता आता है कि नहीं न गोपानो है वृंदावनम गिरिम गिरिम मनम गोवर्धन आदि ये सब का चिंता नहीं इतना दिन तक तो खेलकूद किया इधर पालन पोषण हुआ क्या ये सब बारे में चिंतन करता है हमारा कृष्ण इस सब बारे में और हाँ, ओपी आय सति गोविंद सज्जनानो हाँ, सकृत इक्षितुम एक बार देखने के लिए की ब्रजभूमि में आए आये, आएगा क्या कृष्ण ओपी हाँ, ओपी आय सती गोविंद सज्जनानो सकृत इक्षितुम एक बार की देखने के लिए कृष्ण आए न कि आएगा नहीं कभी तरही द्रक्षाम तम सुनसम सुस्मित क्षणम इतना सुंदर सुंदर जो का मुखमंडल है प्रेम एकदम अब कब हम दर्शन करें कृष्णो का आए हाय ऐसा करके बड़ा रोने लगे नंद महाराज रोने लगे बोले देखो यहाँ जहा भी देखे सब कृष्ण का चिन्ह है ये जो पेड़ है वो कृष्ण अपना हाथों पे लगाया था उधर वंशीबोधन किया था वहां चरण चिन्ह है नंदो गांव का पीछे चरण चिन्ह है ये छोटा वहां जाके वहां देखो चरण चिन्ह है इधर देखो ये पावन शर्मा ने नाता था जहां देखिए कृष्ण का सारे श्रृति बन के हैं एकदम पूरा के पूरा हम हाँ जाए ऐसा जो है कितना सारे जो प्रलम्बो धेनुका सुर बका दब को ना दहा है लीला करते करते मार दिया सब ऐसा करते उद्धव जी का सामने इतना फुट फूट के रोने लगे तो उद्धव जी अभी सांत्वना देने के लिए बोल रहे हैं कि देखो हैं, है सुखदेव सुखदेव बोल रहे हैं कि ऐसा बोलते बोलते बोलते बोलते नंद महाराज गदगद हो गए और बोलने का कोई चुप हो गया रोते रोते ऐसा है इति संस्कृतम संस्कृत नंद कृष्णानुरक्त धीकुंठो बद औतुत्कुंठो अभवद तुसीम प्रेम पुसर बिल्ल प्रेम के द्वारा आंसू आए और जो कंठस्वर है वो चोक हो गया बंद हो गया और वर्णन जो है बंद कर दिया यशोदा तो का काशोदा का हालत तो देखा नहीं जाए ऐसा है रो रो के जैसा अंधा बन गई पूरा ऐसा है इसके बाद उद्धव जी उद्धव जी है जो ज्ञान दे रहे हैं किसको नंद बाबा को नंद बाबा को ज्ञान दे रहे हैं नंदबाबा को बोल देखो जुबाम सागो तमौ नूनम दे नारायणी अखिल गुरता मुतिशी उद उद्धव जी अभी संतोष देने के लिए शांति देने के लिए आए अब उद्धव जी कह रहे हैं कि देखो आप लोग जो है दोनों ये जो पिता माता बन के हैं नंद महाराज यशोदा भैया जुबाम साग्घ नूनम तुम लोग ये धरती पे ये पृथ्वी चौदह भवन में आप लोग सबसे बड़ा सबसे बड़ा सौभाग्यवान सौ सौभाग्यवती हो क्योंकि नारायण अखिल गुरु साक्षात नारायण पार्त पर जो है अखिल गुरु यत्ता मोति ईदृशी ऐसा जो आपका जो मती है ईदृशी मती ऐसा जो मती है नारायण अखिल ठाकुर जी का चरण में नंद महाराज को ऐसा बोला एतो ही विश्वस्व चौ एतो ही विश्वस्व चौ बीज जोनी राम मुकुंद पुरुष प्रधानम हैं ये तो सारे जो है ये जो दो है कृष्ण बलराम जो है आ, एतो ही विश्व विश्वस्व चौ बीज जोनी राम मुकुंद पुरुष प्रधानम ये आदि पुरुष है कृष्ण बलराम आप रो रहे हो रोने रोना धोना बंद करो क्योंकि साक्षात भगवान है नारायण ऐसा बुद्धि दे दिया यन हो सनो विशु निर्हित कर्म सयमा सुति परामम गति ब्रह्म मयो अर्क वर्ण यस्म जनह प्राण वियोग काले क्षण साम मनो विशुद्ध निर्ित्व करमा शयमा सुति पराम गतिम ब्रह्म मयू अर्कवर आलें जस्मिन ये जो दो लड़का है आपका कृष्ण बलराम देखो जिनके चरण में मरण काल में किसी का स्मृति आ जाया आ जाए जसमीन जन हो प्राणियोग काले क्षण समाविश हो जारा सा कृष्ण बलराम का अगर याद आ गया तो कहना ही क्या है आदि पुरुष है ना अत ये सर्वभूत जो कुछ भी देख रहे कृष्ण बलराम चोर की कुछ नहीं है है ऐसा है ये जो है योनि और निमित्त कारण जो कुछ है कृष्ण बलराम तो ही है अतएव क्या है बजे ये जो है मौत का समय आ गया तो ये इन दोनों का चरण में अगर प्राण विवक काले खण अगर इसका शरण आ गया तो इसके द्वारा अंतकरण बिल्कुल विशुद्ध हो के क्या के? मन एकदम उसमें लग जाता है और कर्म वासना छेदन करके सत्व मुक्ति अत ब्रह्म स्वर्व ज्ञानवाय ज्ञानमय जो पदवी लाभ करता है उद्धव ज्ञानी है ज्ञानी श्रेष्ठ में उद्धव ज्ञानी श्रेष्ठ में उद्धव श्रेष्ठ है इसलिए उद्धव जो उद्धव का पास जो है वो दे रहा है उद्धव तो जानते न ब्रजवासी का क्या भाव है उद्धव ऐसा बहुत सारे बोले तस्मीन तस्मीन तस्वंतो अखिल हेतु नारायणी कारण तुम्हारो मूर्तो भव विधत्तो नितरम महात्मन किंगशिष्टम जुब जुबयो सुकृतम आ, आप लोगों का सौभाग्य का क्या सीमा है बोलो अखिल आत्मा का आत्मा कारण का कारण मनुष्य मूर्ति पूर्ण स्वरूप भगवान नारायण भक्ति है इससे अर्थ है क्या अवशेष है ऐसा करके जो स्तुति कर रहा है तो उद्धव जी ऐसा स्तुति करते करते जो बोले जो नंद महाराज जो है नंद भार और रोना शुरू कर दी नंद महाराज बोले देखो इतना उद्धव तू कितना बोका है तू कितना उधो तू कितना बोका है तू आया है हम लोग को संतोष विधान करने के लिए आके देख उल्टा कर दिया क्यों इतना दिन तक हमारा चिंतन था कृष्ण बल्लाम मेरा लेरका है और आज आके तू तो बुद्धि दे रहा है कि साक्षात्पर आत्पर अखिलेश्वर है तो मेरा तो लड़का तो गया ये इतना दिन तक सोचा कि लड़का गया आज तो तेरे तो तो तो तो लड़का भी गया ठाकुर जी भी गया तो ठाकुर गया साक्षात भगवान को भी हम खो दिया तो तेरा कितना बुद्धि है ऐसा बात करते करते उद्धव जी जो है समझ गया उद्धव जी पूरा समझ गया जी व्रजभूमि में हमको कृष्ण किस लिए भेजे ये जो आश्चर्य जो ब्रजभूमि है ये लोगों का जो प्रेम प्रति है ये प्रेम प्रीति का साथ अनंत ब्रह्मांड में किसी भी जगह जाओ ब्रज भूमि का जो प्रेम प्रति है कृष्ण का लिए हम सोचते हैं कि हम कृष्ण का प्यारा हैं है, सारूप प्राप्त तो किए हैं कृष्ण हमको इतना प्यार करते हैं लेकिन इनके साथ ये ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का जो संबंध है जो प्रीति वो हमारा अनुभव का बाहर है कभी भी हम सोच भी नहीं सकते कैसे सोचे हम क्योंकि उस चीज का कोई हमारा उदाहरण है ही नहीं मेरा पास हम देखे ही नहीं जानते ही नहीं आश्चर्य है यह सब विषय करके ये सब जो है अभी चर्चा हो रहा है और जो है सुबह में उठकर सुबह में उठकर उद्धव जी महाराज धीरे धीरे नंदो गांव से धीरे नंदो नंदो भवन से धीरे धीरे निकाले धीरे धीरे पहाड़ी छोटी से धीरे धीरे उतर रहे मानो कि लगता है ब्रज भूमि को क्योंकि आने का टाइम में दो तो सांस ढल गया सूर्य अस्त हो गया अब ब्रज भूमि कैसा है कभी देखा ही नहीं ब्रजभ भूमि के देखने के लिए अब निकल पाया सुबह एकदम अरुणोदय अब जब निकाले तो देखे चारों ओर कृष्णों का संगीत हो रहा है एक एक घर में माखन मंथन दूध जो दधि मंथन हो रहा है और कृष्णों का गान है थोड़ा सा प्रदीप जल रहा है ऐसा जैसे प्रदीप जल रहा है हर घर में हर घर से छुम छुम करके अपना कंगन का आवाज हो रहा है चारो जैसे पूरा गोकुल में उस समय लगता है कि मानो कि एक संगीत चल रहा है एक जगह से एक संगीत एक जगह तो इतना लगता है कि जैसे कि हमारा आत्मा को खींच के ले जाए ये कौन सी प्रीति है इतना तो संगीत सुना है मैंने जिंदगी में ये कौन सी संगीत है जो हमारा हृदय को चुरा के ले जाने के लिए आए बास कितना सुंदर उद्धव जी क्या सुखदेव वाचो त्व बिखो कृष्णानुचरम उसके बाद सुबह में आए सुबह में उतरते हुए धीरे धीरे पूरा ब्रजभूमि के देखने लगे उसके बाद जो ब्रज हैं है ब्रजगोपिया बोले रही ए ब्रजभूमि में कौन कौन आए देखो हमारा कृष्णो का मापिक जो है पीताम्बर है वो ऐसा मापिक पुष्कर मालिनम लसत मुखारिंदम परिमिट कुंडलम कुंडल है ये <coughs> <एक> कौन है तम <coughs> कौन है व्रजस्त्रिय कृष्णानु प्रलम्ब कृष्णानुचरम नव कंज लोचनम है पितांबरम पुष्कर मालिनम लसत् मुखार बिंदम परिमिष्ट कुंडलम है सुविस्मित को अयम ओपिच दर्शन कुतश्च कश्याच्युत वेशभूषण कैसे हमारा उच्युत तो जो है कृष्ण का के वेशभूषा है अब देखने में पूरा कृष्ण है कौन है ऐसा ब्रज गोपियों ने चिंता करके रहे बड़ा रहस्य है कहां से आए हैं हैं ऐसा करके चिंतन करते रहेंगे कदाचित ऐसा भी बात हुआ राधा रानी को बोले राधा रानी राधा रानी को बोले सहेली कृष्ण आ गया ब्रजभूमि में, में कदापि नहीं कृष्ण आने से मेरा बातशल लफाव नहीं होगा <laughs> ओ कोई है, देख ले ठीक से गोपी ठीक से देख ले <laughs> ऐसा करके धीरे धीरे क्या हुआ बोले उसके बाद जो है कहा बैठे क्योंकि गोपियों का साथ क्योंकि गोपियों को जो संदेश कृष्ण का संदेश देने का प्रसंग है कहाँ दिया जाए क्योंकि लोकालय में तो होगा नहीं ऐसा कोई जगह चाहिए जहाँ एकदम गोपियों का झुंडू गोपियों का मंडली रहे और वहां कृष्ण भगवान का अंतरंग जो बात है बातें हैं वो बोलते रहे ऐसा ढूंढते ढूंढते क्या की एक जगह है उसका नाम है गैन गुदरी अभी का नाम है पहले का नाम क्या था ठाकुर जी इन्होंने तो ये जो है उस जगह जो है लाला बाबू का मंदिर का पीछे जमुना का किनारे केले का पूरा बगान है केले का बगान सारे गोपियों जाके उधर बैठ गई और इधर जो है आ, जाके उद्धव जी धीरे धीरे गए विनम्रभाव जाके उधर धीरे धीरे रमा बोले धीरे धीरे जो प्रश्न है रहस्य प्रच्छन उपविष्ट मास प्रश्रयन अवनता सुसत्तम सभ्युढ़ क्षण सुनृता है रहस्य पृछन उपाविष्टम आसने विज्ञा सन्देश हर रे जो है? रमापते देखो कितना ये जो रमापते इसका जो संदेश लेके आए हुए हैं कौन उद्धव जी कृष्ण का जो गुप्त वार्ता संदेश लेके आए हुए हैं है ये समझ के गोपियों ने काकी उसको बड़ा सुंदर आसन में उपवेशन कराए है कराई उसके बाद उसके बाद विनम्र है अवनता ब्रजगोपियलज वोर हो विनम्र होके थोड़ा थोड़ा मिष्ट बात कहने लगे धीरे धीरे दे उद्धव को जिज्ञासा की हैं ऐसे जो है धीरे धीरे प्रश्न करने लगे ब्रजगोपियों ने जानी जानी मुस्तम जदुपते है पार्षदम समुपागतम ऐसा लगता है कि तुम जो जदुपति हैं श्री कृष्णो जो है जदुपते है उधर से आए हुए जानी जानी तुम जदुपति का पार्षद हो वहां से आए हुए, हुए। हो भेषित हो पितोर भवान प्रिय चिकित्सया अ माता आदि सबको का मंगल कुशल के लिए पठाया न भेजा न तुमको है ऐसा तो लगता है और बाकी तो जो है ऐसा करके प्रश्न करना शुरू कर दी बड़ा भारी ऐसा भाव उत्थापित हुआ मैंने ये वर्णन का बाहर है अभी प्रश्न होता है भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए मथुरा से नंदगाम जो है ज्यादा दूरी नहीं है ज्यादा दूरी तो है नहीं यहां बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जे भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं आए एक दफे आ जाते तो हो जाता ज्यादा तो दूर है नहीं इसका कारण क्या है ये सब प्रश्नों का उत्तर चाहिए अभी प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण पहले ही बताए कि ये जो विप्रम भाव का जो आस्वादन है ये करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो छुप के वृंदावन में ही हैं और ऐसे जो मथुरा जाने का लीला की उद्धव संवाद आदि सभी ये प्रश्नों तो बाहरी दृष्टि में है ही है इसमें एक प्रश्न होता है अगर कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान दोनों चीज है एक तो है मथुरा से कृष्ण भगवान क्यों नहीं आए क्यों ज्यादा दूध तो है नहीं आ जाते थोड़ा क्यों नहीं आए ऐसा प्रश्न है अच्छा आए नहीं ठीक है ब्रजवासियों को लेकर मथुरा में रख दो हो गया समाधा हो जाएगा ऐसा भी नहीं की क्या कारण है इसका कारण क्या है एक कारण है जे जरा सुंदर जो है अगर ब्रजवासी ब्रजवासी का साथ रहना शुरू कर कृष्ण मथुरा से आके कृष्ण जानता है कि अभी जरासंध तैयार हुआ है अभी आक्रमण कर दे तो इसके द्वारा ब्रजवासी का जिंदगी खतरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा ब्रजभूमि जो है इतना संपत्ति है ब्रजभूमि का गोप गोपी समन्वित हो ब्रजभ भूमि क्या लड़ाई का जगह है नहीं जितना सारे लड़ाई हुआ जो आए हुए हैं जितना बार सतारह बार आए सेवनटीन टाइम्स जितना बार आए उतना बार ही लड़ाई हुआ कहा जमुना नदी का उसपा लोहोवन जो है लोहोवन लोहोवन में हुआ यहां नहीं दिया है <laughs> जितना लड़ाई हुआ उधर इधर हाने नहीं दिया मैदान में लड़ाई सारे कृष्ण भगवान ने चला कि किया और जो है इधर अगर कृष्ण भगवान मथुरा में आके रहे तो उसमें जड़ास जोर आक्रमण जरूर करे एक बात दूसरा बात है अगर आ जाए तो मथुरा वासी का ऊपर जो है जोदुवंशी का ऊपर ये उचित नहीं है क्योंकि जदुवंशी को ऊपर कुछ कर्तव्य है सेवा है कंसों को मारना इसके बाद ये जो अक्रूर जी जो है, जो है क्या कहे ये जो जितना सारे जोदुवंशी है लोगों का पार जो कीपा है ये करना है सब विषय है अपना पिता माता का ऊपर कर्तुभ है सारे हैं उग्रो सैन को सिंहासन में बैठाए उसके बाद जितना सारे जुदुवंशी है उसका ऊपर जितना सारे अन्यायी हुआ उसका समाधान करे ये सब है और ब्रजो गोपियों को अपना सब ब्रजवासियों को सब लेखे मथुरा में रखिए संभव नहीं क्योंकि ब्रजवासियों का जो भाव है ये मथुरावासी कभी समझेगा नहीं कभी संभव नहीं मथुरावासी का भाव पूरा अलग है अब व्रजवासी का भाव पूरा अलग है ऐसा मिक्स नहीं हो सकता संभव नहीं रस का पूरा उल्टा सीधा हो जाए रस का ये नहीं होगा मैंने रस का जो शौकर जो, जो, जो है सुंदर जो है ये नहीं होगा ऐसा करते करते जो है धीरे धीरे अभी गोपी लोग सब बोले कि देखो आ, धीरे धीरे गोपियों के साथ बात बात होते होते जो बोले ए जो मधुप ये जो मधुपो है ये जो एक भूमरा जो है एक भूमरा क्या है उधर गुनगुन -गुन करते करते राधा रानी का पास आए आए उसके बाद राधा रानी जैसे बिलाप करते हैं ना प्रलाप करते प्रलाप का मापी एकदम ये इसका नाम है गुप्त चीज है इसका नाम है भ्रमर गीता ये जो भ्रमण है भ्रमर के देखते हुए उद्धव जी सामने बैठा हुआ उद्धव जी गोपियों का जो भाव है ये देख के एकदम हैरान हो गए ज्यादा ये सब व्याख्या उचित नहीं है ये सब भाव वाले कोई नहीं है इधर तो ये ये जो मधुमक्खी है इसको मधुपो को लेकर ऐसा सुंदर राधा रानी जल पोच पो जो है औधिजल पो ये सब पागल का माफी एक एक करके मधुपो तो बंधो मास हैं सौ पत्न बिलु लीतो माला कुमकुम सुनु कुमकुम सुनुर न ऐसा करके बोले देखो हे मधुपो हमारा चरण नहीं स्पर्श करना हम जानते चालू है तू तेरा जो तेरा जो मालिक है वो भी बड़ा चालू है, है कपट है और तू भी कपट है मेरा चरण न बिल्कुल न मधु मधु पागल का माँ के बोल बोलते भोमरा जो है भूम कर हमारा चरण मात छो जा हम जानते हैं तू चालाक है तू उधर से संधि करने के लिए आए हैं हम जाने तू तू दूध बांध के आये ना हा वो चालू है कपट है और तू भी कपट है बिल्कुल नहीं छोना ऐसा करके राजा ने पागल का मापिक सारे चीज बताते रह ऐसा करके जब ये जो बाते हैं ये स्वर्गों का देवलोक जो है मोनी ऋषि है किसी का हिम्मत नहीं ये बात समझे अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं है किसी का हिम्मत नहीं उद्धव जी पागल कम आप सोचते रह गए कि कहा आया मैं कहा आया इधर हाय हाय ऐसा करते सोचते रह गए सोचते सोचते जब ऐसा उदघ्रनो विकार है ऐसा सुनते रहे कभी कभी मूर्छित हो गिर पड़े गिर पड़ी राधा कभी कभी हैं ऐसा पागल कमा भी कुछ बोली ऐसा करते करते जब पूरा सुन के उद्धव जी हैरान हो गया जो ऐसा जो प्रीति है उद्धव बोले ऐसा जो प्रीति है ये हैं पहले बोले देखो आप लोग रो मात है रोना उचित नहीं साक्षात परत्पर अखिलेश्वर है ऐसा बहुत बड़ा बुद्धि दी उसके बाद लज्जित होके माथा नीचु बोले हम कहा आए ये लोगों को बुद्धि देने के लिए हम आए हैं हमको तो लगता है ठाकुर जी हमको सिखाने के लिए ले आए ही ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण कृष्ण जो भेजे हैं हमको हमको शिक्षा देने के लिए जाओ उद्धव देख्या प्रीति किसको बोला जाता है प्रीति किसको बोला जाता है जा ये देख के क्या सीख तो उद्धव जी लगता है उद्धव जी कहते हैं कि हमको लगता है कि इसी ठाकुर जी वे है ऐसा लगता है करते करते भगवान जो है मैं ऐसा करते करते जो है उद्धव बहुत दिन उधर रहे बहुत दिन उधर रहे उसके बाद धीरे धीरे वो जाने लगे कहाँ मथुरा को मथुरा जाके भगवान श्री कृष्ण का पास जो संदेश है देने के लिए देने के लिए जाने जाने के लिए प्रस्तुत हुए और उद्धव जी एक प्रार्थना छोड़ के गए ये प्रार्थना जो है उद्धव जी का वो तमाम भक्त समाज के लिए कंट हार बन के रहना चाहिए आशा मोहो चरण रेनो जो सा मोहमस बृंदा बने किम उस गुलमलता याद सज्ज सज्जन मतंज चित्वा अंतिम में ये तो जो तो संवाद हो रहा है उद्धव जी का साथ उद्धव जी बैठे हुए हैं और गोपी सब सुन रही है गोपियों का जो भाव है एक एक गोपी का एक एक भाव राधारणी का विशेष करके भाव सुनते सुनते अंतिम में रहा नहीं गया एकदम छलाल रोते रोते एकदम मथुरा का ओर आंखे करके ऐसा चिल्लाना शुरू कर दे हे नाथ हे रमानाथ ब्रज नाथ आरती नग्न उद्धर गोविंद गोकुलम बिजनार नथुरा का ऊबर आखे देखे रोते हुए बोले हे बिजना बोले देखो हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ बजे बज, बज, बज, बज, ब्रजो नाथ नासना मगन उद्धर गोविंद गोकुलम बृजिनार नवाग सारे गोकुल आपका शोक में डूब गए अब ये से बचाओ और रोमानात जो शब्द है इच्छा करके गोपियों का ये प्रीति का शब्द है अब तो तुम यहां कहना ये है रोमानात शब्द बार बार को क्यों क्यों आप अब तक तो आज तक तो आप लोग हैं इतना दिन तक आप हमारा हम लोग का सामने रहे हैं गोपियों का स्वामी गोपी गोपी ये शब्द कहां से आया ये गोपी ये शब्द कहां से आया गोपी किसको बोला जाता है गो, माने इंद्रियो जितना सारी आखे नाक कान जो है ये सारे इंद्रियों के द्वारा जो जो है कृष्ण का जो रस हरपूर लेते रहते उसका गोपी पान करते रहते हैं रस कृष्ण रस सारे जितना सारे इंद्रियों के द्वारा हर वक्त अनुन कृष्ण का रस पान करते रहती है इसका नाम है गोपी गोपी गो मतलब इंद्रियो इसके द्वारा पान करते हैं कृष्ण रस पान इसका नाम गोपी गोपी जो है अभी उदास होके बड़ा अभिमान में आकर कह रही कि हे नाथ हे रमानाथ है क्यों रमानाथ बोल रहे रमा मतलब लक्ष्मी रमा मतलब तो लक्ष्मी अब रमानाथ बोलने का क्या कारण है पहले ये गुस्से में आकर बोल रहा है प्रेम का गुस्सा ऐसे जीव को सही रूपा सुंदर लिखे गति ही प्रेमना स्वभाव कुटिलो भवेत प्रेम का गति ऐसा है प्रेमिक प्रेमिका में बीच बीच में रुट जाए जाओ बात नहीं करेंगे ऐसा बीच बीच में रुट जाए कोई कारण नहीं है छोटा मोटा कारण बस प्रीति का ऐसा लक्षण है जो प्रेम है प्रेम ऐसा रूप गोस्वामी पता है कि जो प्रेम का जो गोती है वो तो सांप का मापी सांप जैसा ऐसा ऐसा चलता है साप का गोती कैसा है साब ऐसा ऐसा चलता है कभी सीधा नहीं जाए सांप का गोती ऐसा है। रूप गोस्वामी बता है कि देखो ये प्रेम का जो गोती है ये भी ऐसा है छोटे छोटे बात में रूठ जाए हैं? ऐसा है अहे री गति ही प्रेम ना स्वभाव कुटिलो भवेद प्रेम का स्वभाव बड़ा कुटिल है दो मिनट देरी हो गया क्यों दो मिनट देरी हो गया? चलो हम बात नहीं करेंगे ऐसा <laughs> है बड़ा थी ये जो रमानाथ है रामानाथ बार बार शब्द कह रहे हैं कि मानो गोपी लोग अभिमान में आकर कह रही कि देखो प्रीति का अभिमान अनुराग इसमें बोल रही है कि देखो आप तो मथुरा गए हो मथुरा में कितना शिक्षित रमणीय है हम लोग हम लोग तो ग्वारी ग्वालिनी गुआ, गुआ, है हमारा पास कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है अब वहाँ देखो कितना कितना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खानदान का सारे है रमणी हाँ ओ लोग तो सारा आपका जो है हैं ये है, मुथुरा, ऐसा है मथुरा मथुरा नाथ बन गए मथुरा नाथ ऐसा हमारा हमारा जो माधवेंद्र फुरीपा देवी सरी छोड़ने का टाइम में ऐसे बताया था हे मथुरा नाथ बोल के जो श्लोक हम उच्चारण किया था व्याख्या भी किया ऐसा करके पूरा बहुत रोए हे नाथ हे रमानाथ हैं मथुरा का ओर आख करके रो रहा है आओ ए ब्रजभूमि को बचाओ गोविंदो गोकुलम ब्रिजिनार नवाद मग्न मुद्दरो गोविंदो गोकुलम ब्रिजिनार नवाद गोकुल पूरा खत्म हो जाएगा आपके बिना रह नहीं सके ऐसा करके है ब्रज गोपी ने रोना शुरू कर दी और उबासो कति चित मासानो गोपी है बिनोदन सुचह हाँ, कृष्ण लीला कथा गायनो है रमयया मास गोकुलम आर जे एक कृष्ण भगवान का जो लीला है थोड़ा मथुरा में क्या की ये सब प्रसंग कहते हुए है वो उद्धव जी ब्रज में कई दिन रहे बस कोई एक मास दो एक मास की छ मास ऐसा है यहाँ लिखा नहीं दूसरे जगह लिखा है भले ऐसा करके ब्रजभूमि में कई दिन रहे उसके बाद गोकुलवासी को पूरा शांति दिए आनंद दिए कि ऐसे तो देखने में कृष्णों का माफिक ऐसा करके उसके बाद जो है नाना उपहार आदि लेकर नाना उपहार उपडोकन लेकर उद्धव जी रथ में आरूढ़ होकर अभी जाने का प्रस्तुत किए उसके बाद जो है इधर वर्णन है सुखदेव गोस्वामी का बात अभी चल रहा है उस सुखदेव गोस्वामी कह, कह रहे हैं कि देखो ब्रज ब्रजगोभी का कितना आरती है कितना शोक बजे उद्धव जी जाने का टाइम एक ही प्रार्थना के आसा महो चरण रेणु जूसा सा महम स्वाम है बजे आसा महो चरण रेणु जूसा जुसा महम स्वाम वृंदावन किमपी गुलम लताओ सुधीन अहो हमारा ऐसा प्रार्थना है कि ब्रजभूमि में गोज का एक धूलिया हमारा सर पर पर आसा हमारा दूसरा आशा नहीं है आसा महो चरण रेणु एक रेणु दो रेणु नहीं बहु रेणु नहीं एक रेणु एक रेणु एक, एक वचन व्यवहार किया आसा महो चरण रेणु जूसा महम आम जूसा महम है? स्वाम वृंदावन किम गुल लाओ सुन हम वृंदावन में पेड़ पौधा होके जन्म लेना चाहते हैं कि इसमें क्या हो बजे इसमें भेद भे मुकुंद पदबीन सुतिवीर विमे जो सुराण आदि जिसका जो ब्रज रेणु को प्रार्थना करते रहते हैं है? ऐसा ही हमारा प्रार्थना एक ब्रज रेणु वंदे नंदो व्रजस्त्रीण पादुनूमिनस याम हरिकथोदी पुनाभुवन वंदे नंद व्रजस्त्रीण पादुणुमस यां हरिकथोदी भुवन तय वाचा कल्प दुर्वश्य सिंधव पतिता नंग पावन